जय जय जय श्रीलाल बोलो श्रीवृंदावन बिहारी लाल की जय श्री रास बिहारी लाल की जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय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 राघारम हरि गोविंद जय जय राघा हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राहारमण हरि गोविंद जय जय राम हरि गोविंद जय बुलवृंदावन बिहारी लाल की जय ओं नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तमाय ओ जयति परश सूनु सत्यवती हृदयनंदनों व्यास यमलगल वाग्ममृत जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लतकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धा नमा तत् हृदय से प्रेरणाया प्रवर्तिहबराकु तरे पदकमल वंदे श्री, तो पद श्री चैतन्य अनर्पित चरी चरातरुणयावतीर्ण कलौ समर्पयत मुन्नतज्जलरसा स्वभक्तिश्रिय हरिपुरटसुंदरद्व संदीप सदा हृदय कंद स्फुत पश्यचीनंदन पात्रपात्र विचारण न कुते न स्वरम वीक्षते देशयादेविचारण नि नवा काल प्रतीक्ष प्रभु सद्यो यश्रवणे क्षण प्रणम ध्यानादुर्लभम दत्ते भक्तिर सगवान्पर नो गतिमलिं परिणतिरमित प्रेम लक्ष्मीभराक्षात्कार अखिल मधुरीमा संपदा संप्रदाय गांीर्य विभ्रण कुरतुरी चरंपो भूयाद आभीर नारीकुचकशतटाकृति मंगलाय नारायण नमस्कृत्य नरम चरोत्तम देवी सरस्वती व्या तत जयमुदीर वाछाकुभ्युभ्युच पत्ता पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभु प्रभो कर्णाबुराशे हे रूप दुर्गत दुर्गतजनकदयावलोक हे भट्टुक्म सुमते रघुनाथदासजीव मे कुत मंद मतेर्दया प्रेम सेवा व्रजचरिताढ़ल्य तो सायाथयत मधुना मानसी मेवा भाव्यां रागाध्वपाथ व्रजमनचल नैतिकौमी श्रीरास विहारीलालिक जयन नित्य विहारी की जय समुपथित रसजनों के श्री चरणारन्द में कूटकूट प्रणन पुरस्तर श्री प्रियालाल की अष्टकाली नृत्य लीला की महिमा का गायन करने के लिए और उसका किंचित सीकर प्राप्त हो जाए इस अभिलाषा से उनकी लीला का अनुवाद रसिक जनों ने जो किया उसके पीछे ही उनका गायन करते हुए यहां विराजमान है वे रसिक जन कृपा करें श्रीमद वृंदावन की इस दिव्य लासनी रस को रज को प्रणाम करके आज तृतीय याम की जो लीला उसका गायन कर रहे हैं जो आठ बजे से दस चौबीस तक अपूर्ण से विराजमान है अष्टकालीन लीला बिहार में ये अपराहकालीन लीला जिसको यहाँ स्नान श्रृंगार याम की लीला के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जाएगा कल प्रातः काल के प्रसंग में वो अपराह काल की लीला का यहाँ कुछ आस्वादन प्राप्त करने का हम प्रयत्न करेंगे श्री लीला की जड़ सखियों के हृदय में विराजमान हैं और यह लीला निरंतर निरंतर श्रीमद वृंदावन में हो रही है इन सखियों की तुलना कोई दूसरे से नहीं की जा सकती ए इन्हीं सी और न कोई उपमा कहत कौन मत हुई ये सखी सखियों के समान ही हैं प्रिय प्यारी इच्छा बप जोई अमित कला सुख सेवे सू श्री प्रिया प्यारी की जो अभिलाषा ये सखीगण उन अभिलाषाओं को पूर्ण करती हुई अमित कला सुख का सेवन करती हुई बिराइमान हैं प्रिया लाल को परम सेवा करती हुई विराजमान है इस लीला का अंतश्चिंत देह में मानसी सेवा के द्वारा स्मरण करते हुए साधक जब विराजमान होता है उस मानसी सेवा का अधिकार उसे तब प्राप्त होता है जब तज विकार मन भजही जो सज आश्रय निर्गुण सना सो निश्चय पद पावही या मैं नहीं संशय कदा जिसने विकार का त्याग कर दिया है और संदेह का त्याग कर दिया है विकार क्या है कि सेवा मिलेगी कि नहीं मिलेगी यह संदेह और अपने सुख को अलग मानना प्रिया लाल के सुख को अलग मानना यही है सबसे बड़ा बेकार और जिन्होंने सजे आश्रय निर्गुण सदा निर्गुण का आश्रय ग्रहण किया तो तज बेकार मन भजे जे बेकार का त्याग करके मैंने ये विश्वास रखते हुए कि श्री प्रभु श्री किशोरी जो अत्यंत अत्यंत कृपालु है श्री सखीगण अत्यंत अत्यंत कृपालु हैं वे यूथेश्वरीगण अवश्य कृपा करेंगे और कृपा करके हमको अपने परिक्र में अवस्थिति प्रदान कर उन्होंने की अब सेवा भी वे प्रदान अवश्य करेंगी या मन में अभिलाषा धारण करके तो तजकार मन भजें जो और सज आश्रय निर्गुण सदा निर्गुण आश्रय को ग्रहण करें निर्गुण कौन है बोल गुणातीत जो सखी गण है उन सखी गणों का ही जिसने आश्रय ग्रहण किया है सो निश्चय पद पाव ही या मैं नहीं संशय कदा उसको अवश्य ही यह पद की प्राप्ति हो जाएगी इस लीला का आश्रय ग्रहण करने के लिए छाण कपट भ्रम दिन दुलर आवे और ताकव भाव कहत नहीं आवे कपट और भ्रम इन दोनों का त्याग करके जो श्री प्रियालाल के सुख का ही विचार करके विराजमान है ऐसे जन बंदनी हैं उनका यहां स्वागत है कपट क्या है बोले मेरा सुख अलग प्रियालाल का सुख अलग इसी का नाम है कपट स्वच्छाण कपट भ्रम कपट का भी त्याग करना पड़ेगा अर्थात अपने सुख को प्रियालाल के सुख में मिला दिया जाए इसको ही यदि दार्शनिक भाषा में कहें तो हम कहेंगे तत्सुखी भाव श्री प्रियालाल के सुख में ही अपना सुख मानना जिन्होंने इस तत्सुखी भाव को धारण किया और कपट का त्याग किया और उन्होंने भ्रम का भी त्याग कर दिया भ्रम क्या है कि सेवा अलग है और फल अलग है इसी का नाम है भ्रम साधन की स्थिति में साधक को यह विचार करना होगा कि सेवा अपने आप में ही सुख है सेवा के द्वारा सुख मिलेगा सेवा एक साधन है और सुख कोई फल है ऐसा यदि विचार करके विराजमान हुआ जाएगा तो वास्तविक तत्व की प्राप्ति नहीं हो जाएगी हो सकेगी उस रस का आस्वादन प्राप्त नहीं किया जा सकता है इसलिए साधक जो सेवा कर रहा है वह सेवा ही परम परम फल है श्री प्रियालाल से भी हम क्या मांगेंगे कि हमको अपनी सेवा दीजिए वही सेवा यहां कर रही इसलिए भ्रम इसका भी त्याग हो गया भ्रम का मतलब है साधन को अलग मानना सिद्धि को अलग मानना इसका त्याग करके जो विराजमान है वह इस रस को प्राप्त करने में सर्वथा सर्वथा समर्थ होगा इस प्रकार इस अष्टकालीन लीला का स्मरण करने के लिए साधक को कपट और भ्रम का त्याग करना है और बेकार का भी त्याग करना है बेकार का तात्पर्य है संदेह कपट का तात्पर्य है अपना सुख अलग प्यारे का सुख अलग और भ्रम का तात्पर्य है कि सेवा साधन है सिद्धि नहीं सिद्धि कोई अलग वस्तु है इस प्रकार इन तीन चीजों को ध्यान में रख के आज की इस पूर्वाध लीला का हम गायन करने के लिए स्मरण करने के लिए मानसिक स्मरण करने के लिए यहाँ विराजमान हो रही हैं। श्री सखीगण इस लीला की प्रमुख नायिका होकर के विराजमान हैं वे ही हमको ले जाने वाली हैं इस रस समुद्र में इसलिए श्री गुरजनों की वंदना करते हुए उन गुरजनों के साथ जब गुरुजन अंतश्चिंतित देह में विराजमान होकर के अंत प्रवेश करते हैं अंतर दशा को प्राप्त करते हैं तो साधक भी उनके साथ अंतर दशा में प्रवेश करके सुंदर स्वरूप जो हैं उनको धारण करके इस लीला का आस्वादन करने के लिए विराजमान होगा इसलिए सर्वप्रथम श्री प्रियालाल, उन प्रियालाल के श्री चरणाबिंद की वंदना करके नमस्तस्मयी भगवते कृष्णाया कुंठ मेध से राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्य विहारिण इस लीला में प्रवेश करेंगे नमस्त उन श्री प्रभु को प्रणाम है न और म ये दो परम फल को प्राप्त करने वाले अक्षर हैं न का तात्पर्य है कि हम अपनी अहमता का त्याग कर रहे हैं और म का तात्पर्य है हम अपनी ममता का त्याग करके विराजमान हैं उन परम मधुर शर्य से पूर्ण भगवान के श्री चरणारिंद में वंदना कर रहे हैं भगवते जिनमें माधुर इत्यादि की परिपूर्णता विराजमान है उन सबके चित्त को आकर्षित करने वाले श्री कृष्ण को प्रणाम करके जो अकुंठ मेध से श्री प्रिया लाल के सुख में ही जिनकी मेधा लगी हुई है जिनकी मेधा माने बुद्धि कभी भी कुंठित नहीं होती है इस सेवा में निज सुख किसी को है ही नहीं श्री प्रिया लाल का सुख चाहती हैं लाल प्रिया का सुख चाहती हैं इसलिए उनकी मेधा उनकी बुद्धि अकुंठित है यदि अपना सुख चाहने लगेंगे तो मेधा कुंठित है यदि अपना सुख नहीं चाहा गया तो मेधा अकुंठित है और इस लीला में श्री लाल प्रिया का सुख चाहते हैं प्रिया श्री लाल का सुख चाहती हैं सहचलीगण श्री प्रिया लाल दोनों का सुख चाहती हैं श्रीमद वृंदावन प्रिया लाल और सहचरी इन तीनों का सुख चाहते हैं परंतु तो अपना सुख कोई नहीं चाहता इसलिए यहां पर सबके सब, सब अकुंठ मेधा वाले हैं जिनकी मेधा कुंठ कहते हैं भौतरी होना परंतु उनकी मेधा कभी भी भोतरी नहीं हुई है वे श्री कृष्ण राधा विहारे श्री किशोरी जी के आस्वादन प्राप्त करते हुए हृदय में निरंतर निरंतर चिंतन करते हुए जो सर्वदा सर्वदा नित्य विहार करते हुए विराजमान है जो अपूर्व रूप से प्रीति का दान करने वाली और प्रेम को धारण करने वाली होकर के विराजमान राधा दाने धाधारिणी जो प्रीति का दान करें और प्यारे का सखी गणों का निरंतर निरंतर पालन करती हुई विराजमान उनका नाम श्री राधा तो राधाधर सुधासन भव नमो नित्य बिहार जो बैठते उठते स्नान करते श्रृंगार धारण करते हुए भोजन करते हुए वन विहार करते हुए सर्वदा सर्वदा श्री किशोर जी के आधार सुधा का ही निरंतर निरंतर ध्यान करते हुए विराजमान और उस आधार सुधा के माधुर्य में जो निरंतर निरंतर डूबे हुए हैं जिनका बिहार कभी भी खंडित नहीं है जिनका बिहार सर्वदा सर्वदा विराजमान है निरंतर भोजन शयन इत्यादि भोजन स्नान करते हुए भी जो श्री प्रिया की अपूर्व माधुरी का ही स्मरण करते हुए विराजमान है उन श्री के श्री चरणाविंद में श्री प्रिया लाल के श्री चरणाविंद में बंधन कर रही है उनकी अपूर्व जो महिमा उस शोभा का क्या वर्णन किया जाए रसिकनों ने वर्णन किया कि रोम रोम रसना जो होती तब तो तेरे गुण बखाने न जात श्री स्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि उनके गुणों का बखान नहीं किया जा सकता है अरे सखी श्री प्रिया लाल की रूप माधुरी का वर्णन करने के लिए बैठूं कहा कहो तो एक जीव सखी एक जीव मिली है इस विधाता को सृष्टि करना नहीं आया हम कृष्ण दर्शन करने वालों के रोम रोम में जीव देनी चाहिए थी रोम रोम में नेत्र देने चाहिए थे इतने बड़े शरीर में उसने एक तो ने जीव दी दो नेत्र दिए और उनके नेत्रों के ऊपर भी पलक लगा दिए अरी सखी ये इस रूप माधुरी का क्या वर्णन किया जाए ये तो सब कहने कहने की ही बात है सारी बात अभी तो हवा का स्पर्श भी पूरी तरह से नहीं हो सकता है इसलिए रसिक जनों की सबसे पहले वंदना की जा रही है कि बंदो रसिक रसज्ञ जन अतिकुणा के एन वाणी दंपत मिलन की जनन बनाई नैन उन रसकों ने जिन्होंने वेद जो, जो भगवत स्वरूप उनके द्वारा प्रतिपाद्य जो भगवत तत्व उस तत्व के भी वर्णन को वेद स्वयं निषेध करते हैं नेति नेति करके वे अपने द्वारा किए गए शब्दों का तो निषेध करते हैं परंतु तो अर्थ का निषेध नहीं करते हैं शब्दों विबोधक निषेध तयाक मूलम अर्थोक्त माह यदे न निषेध सिद्धि श्रीमद भागवती संहिता में निरूपण किया गया वेद नेति नेति कहकर के अपने आप तक निषेध कर रहे हैं कि हमने जो वर्णन किया वह वर्णन अंतिम नहीं है इस वर्णन में जो वर्णन किया गया है वह भी केवल एक झलक मात्र है न जाने कितना छूट गया है कितना वर्णन करने से रह गया है इसलिए नेति ने कहकर के वेद अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं और निषेध भी करते हैं तो अपने शब्द का निषेध कर रहे हैं वे अर्थ का नहीं कर रहे हैं ऐसे वेद के द्वारा जो तात्पर्य था उनको जिन रसिक जनों ने कृपा करके करुणापूर्वक प्रकट कर दिया जैसे गाय के एन से दूध अपने आप प्रकट हो जाता है इसी प्रकार जिनकी वाणी के द्वारा यह रस अपने आप बाहर प्रकट हो गया उन रसकों को हम प्रणाम कर रहे हैं जिन्होंने वो नेत्र बनाए ये वाणी नहीं है युगल के दर्शन के नेत्र हैं श्री जय जय श्री हित सहचरी भरी प्रेम रस रंग जो प्रेम रस के रंग में भरी हुई हैं उन हित सहचरी को प्रणाम करके जो प्यारी प्रीतम के निरंतर निरंतर अनुदिन संग रहती हुई उनके रुख का दर्शन करते हुई ही निरंतर निरंतर प्रवृत्त होती हैं उन उन श्री प्रियालाल की उन हितु सहचरी जी के हैरणारिंद में हम वंदना कर रहे हैं जो सर्वता सर्वदा हित चाहती हुई ही विराजमान श्री शिवह की तो वंदना इसके माध्यम से की और उनके उपलक्षण के द्वारा सब आचार्यों की वंदना करते हुए विराजमान हो रहे हैं अष्टकाल वर्णन करूं तिनकी कृपा मनाए महावाणी सेवाज सुख अनुक्रमते दर्शाए ये अष्टकाल की जो लीला है वो अष्टकाल की लीला का वर्णन किया जाएगा जब रसकों का अनुगत्य ग्रहण किया जाएगा तब साधक को सेवा सुख की प्राप्ति होगी इसलिए अनुगत्य के द्वारा श्री महावाणी जी में पांच सुखों का वर्णन किया गया सबसे पहला सुख है सेवा सुख सेवा सुख कब मिलेगा जब गुरुजनों का और नित्य परिकर का अनुगत्य ग्रहण किया जाएगा तो सेवा सुख की प्राप्ति होगी इसलिए अनुगत्य द्वारा सेवा सुख फिर जब सजातीय संघ प्राप्त होगा तो सजातीय संघ प्राप्त होने पर साधक को उत्साह सुख की प्राप्ति होगी इसलिए वह विभिन्न उत्सव और उत्साह जो है उन उत्सवों के उत्साह को धारण करते हुए विराजमान होगा जब शठता का त्याग किया जाएगा तब जाकर के सुरत सुख की अधिकार की प्राप्ति होगी उसका वर्णन कर सकने के अधिकार की प्राप्ति होगी जब तक हृदय में काम भोग की सठता विराजमान है तब तक उस स्वरज सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता तो तीसरा सुख था स्वरत सुख चौथा सुख है सहज सुख जब कर्मठता का त्याग कर दिया जाएगा और शास्त्र के आग्रह का त्याग कर दिया जाएगा तब शुद्ध प्रेम का आस्वादन साधक को प्राप्त होगा इसलिए चौथा सुख है वो है सहज सुख और इस प्रकार सारी सुखों को प्राप्त करके अवरुद्ध विचारता को प्राप्त करने के लिए अधिकार संपत्ति के अनुसार हम सेवा करते हुए विराजमान हों और जितने भी विधि निषेध हैं उन सारे विधि निषेधों की का परम फल श्री प्रिया लाल की सेवा ही है इस अवरुद्धता का विचार करने के लिए सेवा है मुख्य फल और सेवा के साथ में इन सब का विरोध नहीं होना चाहिए इस प्रकार अविरुद्धता की स्थापना करने के लिए तब अंत में सिद्धांत सुख प्रारंभ में भी सिद्धांत और अंत में भी सिद्धांत तो आनुभक्ति के द्वारा ये जो सेवा सुख है इस सेवा सुख को प्राप्त किया जाएगा और अष्टकालीन लीला का स्मरण श्री महावाणी जी में और अष्टयाम ग्रंथों में अनुगत्य के द्वारा ही उस अष्टयाम सुख का प्राप्त का वर्णन किया गया है इसलिए महावाणी सेवाज सुख अनुक्रमते दर्शा है महावाणी जी के सेवा सुख का हम क्रमशः यहाँ माने मंगलायाम से लेकर के और शयन तक जो अष्टयाम लीला है उस अष्टयाम लीला का गायन करने के लिए विराहिमान हो रहे साधक का ये कर्तव्य है कि वह यथावस्थित देह में परम सात्विकता को धारण करते हुए गुरुजनों की प्रणति को प्राप्त करके जल्दी से तैयार होकर के पवित्र होकर के अपने भीतर श्री गुरुदेव के द्वारा बताए गए सिद्ध स्वरूप को भावना करते हुए वह इस लीला में मानसी में अपने सिद्ध देह के द्वारा अवस्थित हो जहां लीला का दर्शन करने के लिए विराजमान हो उस समय साधक को निश्चिंत होकर के और अनुगत होकर के इस लीला का आस्वादन करना चाहिए लीला के आस्वादन में तीन चीज की रसकों ने आवश्यकता बताई है साधकों को पहली वस्तु है अल्प आहार आहार का मतलब केवल भोजन ही नहीं है आहार का मतलब है शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनका केवल उतना सा प्रयोग जितना सा कि जीवन वृत्ति को धारण करने के लिए अनिवार्य हो अल्पाहार। फिर दूसरा निश्चिंतता निश्चिंतता प्राप्त करके निश्चिंत के लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता है मुझे ये करना है ये करना है ये करना है यदि ये विचार रहेगा तो लीला का पूरा आस्वादन साधक को प्राप्त नहीं हो सकेगा तो दूसरी वस्तु है स्वतंत्रता या निश्चिंतता स्वतंत्रता होगी तो निश्चिंत आ जाएगी और तीसरी वस्तु है निरंतर निरंतर एक क्षण के लिए भी छूटे नहीं ऐसा अनुगत्य ये तीन चीज जहां प्राप्त होंगी वहां इस अष्टयाम लीला सुख का वास्तविक सच्चा आनंद तब साधक को प्राप्त होगा इसलिए इंद्रियों को केवल उतनी सी वृत्ति प्रदान करते हुए जिससे कि वे जीवित रहे अल्पाहार करते हुए निश्चिंतता प्राप्त करते हुए और अनुत्य को ग्रहण करते हुए फिर अंतश्चिंत जो कृपा के द्वारा देह मिला है उस देह का स्मरण करते हुए उस देह से हम भी सेवा करते हुए विराजमान है श्री सखीगण निजदासी स्वरूप का स्मरण करते हुए माने साधक जो है वो अपने स्वरूप का स्मरण करते हुए उस समय जाकर के श्री सखियों के समूह में मिल जाए और मिलकर के श्रीमद वृंदा विपिन जो है उनकी आराधना करते हुए विराजमान हो तो बंदों श्री वृंदा विपिन सर्वोपर सुखधाम श्रीमद वृंदावन की वंदना करते हुए विराजमान हों श्री योगपीठ का साधकगण ध्यान करें श्रीमद वृंदा विपिन मध्य में अष्टकोणात्मक श्री मोहन महल विराजमान हैं उन मोहन महल, महल में आठ कोण विराजमान हैं आठ दरवाजे विराजमान हैं एक, एक दरवाजे जो हैं उनके दोनों दो दो खिड़की विराजमान हैं सुंदर लता कल्प वृक्ष के नीचे मोहन महल अपूर्व रूप से विराजमान और उन वृंदा विपिन में जिन मोहन महल के आठों दिशाओं में जो आठ द्वार उन आठ द्वारों के साथ में ही आठ सेवा कुंज विराजमान है यहां उन सेवा कुंजों की सेवा का ही अष्टयाम लीला में ध्यान किया जा रहा है मंगला कुंज है फिर वन विहार कुंज है फिर स्नान कुंज है फिर राजभोग कुंज है उत्थापन कुंज है संध्या कुंज है रास कुंज है शैन कुंज है ये आठ कुंज विराजमान और इन आठ कुंजों का अपूर्व विस्तार ये सीमित नहीं है असीमित होकर के विराजमान और इन असीमित अष्ट कुंजों में श्री प्रिया लाल की अष्टकालीन जो सेवा वह विराजमान इसलिए बेहरद कुंज निकुंज में केल रूपी जान श्री अष्ट कुंज के चारों चार मुक्ष द्वार विराजमान और उन चार मुख्य द्वारों के साथ जो मार्ग गए हैं उन मार्गों में चार कुंड जो हैं वो अपूर्व से विराजमान हैं एक एक सखी की कुंज अष्ट सखियों की जो कुंज उन अष्ट सखियों की कुंज के दोनों ओर मार्ग जो हैं वो जा रहे हैं दो दो सखियों की कुंज के बीच में एक एक कुंज कुंड अपूर् रूप से विराजमान और उनके चारों ओर श्री यमुना जी अपूर् रूप से शोभा को प्राप्त हो रही हैं इसलिए बार बार वंदन करो यमुना कंकड़ कार प्रिय प्यारी निरखत रहे नीर तीर फुल यमुना कंकनाकार होकर के ही विराजमान जैसे कंगन एक तरफ से थोड़ा सा खुला रहता है और चार दो तीनों ओर से वहां ढका हुआ रहता है थोड़ा सा द्वार रहता है श्रीमद् वृंदावन के वर्तमान स्वरूप का भी यदि दर्शन करें तो वृंदावन का स्वरूप उनमें श्री यमुना जी का यही स्वरूप साक्षात सामने दर्शन होता है श्री वृंदावन को तीन और यमुना जी ने घेर रखा है केवल कोण में छठी ग्राकी ओर यमुना जी जो हैं वो नहीं है बाद बाकी के वृंदावन को सब ओर से श्री यमुना जी ने घेर रखा है ये प्रत्यक्ष में भी श्री यमुना जी दर्शन देती हुई विराजमान हो रही है तो उन श्री यमुना को ाम करें श्री यमुना और वृंदा ये दो रसिक जनों को भक्ति में प्रवेश कराने वाली कृपालु होकर के विराजमान है श्री वृंदा जी की जब तक आराधना नहीं की जाए और यमुना जी की आराधना जब तक नहीं की जाए तब तक लीला में प्रवेश की प्राप्ति नहीं हो सकती इसलिए प्राय देखा होगा कि जहाँ भी कृष्ण कथा होती है वहाँ पर श्री तुलसी जी को पधराया जाता है तुलसी के गमले को या श्री यमुना जी उनके चित्रपट को कहीं पधराया जाता है पुष्ट मार्ग में विशेष रूप से श्री यमुना जी की महिमा इसीलिए क्योंकि श्री यमुना ही लीला में प्रवेश कराने वाली होकर के विराजमान और श्री वृंदा जी की कृपा के द्वारा वृंदा लीला सखी होकर के ही विराजमान है लीला शक्ति होकर के ही विराजमान है उनकी कृपा के द्वारा ही भी श्री लीला में प्रवेश की प्राप्ति हो जा हो सकती है तो श्री यमुना जी की वंदना करके श्री प्रिया लाल की इस सेवा में जितनी भी सखीगण बेसब विराजमान हुई हैं श्रीमद वृंदावन साक्षात श्री, श्री किशोरी जी के स्वरूप होकर के ही विराजमान हैं जब श्री श्याम सुंदर आप श्रीमद वृंदावन में पधार है वृंदावन की शोभा का दर्शन करके श्याम सुंदर प्रिया की शोभा का ही एकमात्र दर्शन करते हैं श्रीमद वृंदावन के तीन स्वरूप हैं वृंदावन का एक स्वरूप है धाम वृंदावन श्रीमद वृंदावन का दूसरा स्वरूप है वो है श्री वृंदावन सखी वृंदावन होकर के विराजमान है और वृंदावन का एक तीसरा स्वरूप है वह स्वरूप है श्री वृंदावन धाम वृंदावन रूप में श्रीमद वृंदावन प्रिया जी के हृदय लाल जी के हृदय होकर के विराजमान और उनमें ही सखीगणों के हृदय होकर के रसकों के हृदय एक शब्द में कहें तो रसकों के हृदय होकर के विराजमान और उनमें ही श्री प्रिया लाल की लीला हो रही है धाम का तात्पर्य है तेज श्री प्रिया लाल के ही तेज रूप होकर के विराजमान और उस तेज के द्वारा ही उनकी लीला का दर्शन किया जा सकता है इसलिए श्री धाम वृंदावन जो आश्रय होकर के आधार होकर के विराजमान इसलिए रसकों की एक पद्धति रही कि वहां हृदय में लीला का ध्यान नहीं है योगी अपने हृदय में भगवान का ध्यान करता है अपने हृदय कमल जो नीचे झुका हुआ है उसको योग के द्वारा वो ऊपर करके फिर उस कमल की नाल में वह सूर्य का अग्नि का तेज का चंद्रमा का इन सबका स्मरण करते हुए उस तेज के भीतर भगवत स्वरूप का योगी ध्यान करता है पंत रसकों की यह रीत नहीं है रसकों की रीत क्या है वे सबसे पहले अपने हृदय में श्रीमद वृंदावन का ध्यान करेंगे और फिर वृंदावन में श्री प्रियालाल का ध्यान करेंगे इसलिए यहां साक्षात हृदय में सीधे सीधे प्रियालाल का ध्यान नहीं है सबसे पहले यदि वंदना की जाएगी लीला का स्मरण किया जाएगा तो सबसे पहले श्रीमद वृंदावन की ही वंदना की जाएगी श्री प्रियालाल तृतीय आम में पूर्वाध में श्रीमद वृंदावन में जैसे ही पधार श्री लाल जी वृंदावन की शोभा का दर्शन करके प्रियाजी के रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं हाँ मैं वर्णन कर रहा था वृंदावन के तीन स्वरूप हैं तो वृंदावन का एक स्वरूप है ये धाम स्वरूप जहां पर लीला हो रही है वृंदावन का दूसरा स्वरूप है वृंदावन सखी हो करके विराजमान यहाँ पर सखी बिना किसी दूसरे का प्रवेश है ही नहीं यहाँ पर धाम सखी है यहाँ पर एक एक लता वे सखी रूप होकर के ही विराजमान है सखियों के बिना इस रस की पुष्टि है ही नहीं तो धाम सखी होकर के विराजमान हैं श्री वृंदावन सखी ही प्रिया लाल को परस्पर बिलसाती हुई परंपरम शोभा को प्राप्त हो रही है परंपरम प्रफुल्लित हो रही हैं ये धाम सखी और श्रीमद वृंदावन का तीसरा जो स्वरूप है वो तीसरा स्वरूप है श्री वृंदावन सखी रूप होकर के श्री रूप होकर के सखी रूप नहीं श्री रूप होकर के श्रीमद वृंदावन विराजमान है वृंदावन में प्रवेश करें उस समय दर्शन करते हैं कि बिभ्राजत तिलका कलिंद तनया नीलौघ नीलांबरो दंशक कांचन माधुरी छवेहरो नाना रसोल लासनी कृष्णम प्रेक्ष पयोधरेण रसदेना बला गोष्ठेन्द्रत्मजवा विजय ते राधे व वृंदावी श्री राधिका ही वृंदाटवी होकर के विराजमान है श्री राधिका वृंदावन में और श्री किशोरी जी में कहीं भी अंतर नहीं है श्री वृंदावन राधिका होकर के ही अपूर्ण रूप से विराजमान है और जब श्री वृंदावन का लालजी दर्शन करते हैं यहाँ के पुष्पों का दर्शन करते हैं तो श्री किशोरी के साथ में अपने मिलन का ही वे स्मरण करते हुए विराजमान होते हैं वृंदामन में खेले हुए मोगरा का दर्शन करें श्री लाल जी को प्रिया के पर की स्मृति हुआ यदि सेवती का दर्शन करें तो सुहाग की स्मृति हुआ है यदि मल्ली का दर्शन करें तो प्रिया के पर्रम्मा आलिंगन की आप स्मृति हो आती है मालती कहीं मुखा घ्राण की शोभा को प्रकट करने वाली होकर के विराजमान है जुही जोहन को प्रकट करने वाली होकर के विराजमान है रसकों ने श्री प्रिया लाल के बिहार का ही वर्णन करने के लिए अनधिकारियों को कहीं पहुंच न जाए इसलिए छिपाकर के वर्णन किया ऊपर से वर्णन करेंगे वृंदावन की शोभा का परंतु वृंदावन की शोभा नहीं है वह श्री किशोरी जी की ही श्री अंग की शोभा है जहां जूही में प्रिया के जोहन की प्रिया के देखने की जो शोभा है वही सामने प्रकट हो रही है मेवाड़ में श्री प्रिया के उच्चारण की जो शोभा है वही सामने प्रकट हो रही है वृंदावन की रज करपूर होकर के विराजमान ये घनसार जो है वह घन विहार होकर के ही विराजमान है इस प्रकार श्रीमद वृंदावन साक्षात भगवत श्री किशोरी जी के स्वरूप होकर के ही विराजमान हैं श्री गोविंद लीलामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी निरूपण कर रहे हैं कि श्री श्याम सुंदर जिस समय श्रीमद वृंदावन में प्रवेश करें प्रियालाल दोनों पर प्रवेश कर रहे हैं वृंदावन की शोभा का दर्शन करके प्रिया की शोभा का ही वे दर्शन कर रहे हैं विभ्राजत का वृंदावन में तिल के पुष्प प्रकट हो रहे हैं और आपको स्मरण हो जाता है के तिलक का विभ्राजत तिलका वृंदावन भी विभ्राजत तिलका है श्री किशोर जी भी तिलक की शोभा से युक्त होकर के विराजमान कलिंद तनया नील नीलांबर श्रीमद वृंदावन में कंकड़ाकार यमुना वृंदावन को प्रवेशित करके विराजमान है आपको श्री यमुना जी का दर्शन करके प्रिया जी की साड़ी की जो चुनवट है उनकी स्मृति होती है सो नीलौघ नीलांबर ये यमुना की जो धारा है वो ही नीले अंबर के समान शोभा को प्राप्त हो रही है उदन चत कांचन माधुरी श्री वृंदावन की अपूर्व शोभा नहीं है श्री प्रिया की शोभा का ही श्री लालजी वृंदावन में दर्शन कर रहे हैं श्री स्वामिनी ने अपना ही स्वरूप श्रीमद वृंदावन को वृंदावनी को कृपा करके प्रदान किया है नाना लासनी, श्रीमद वृंदावन प्रिया सहचरी लाल इन तीनों के हृदय में नित्य नवनव रस का उल्लास करने वाली हैं ये सब वर्णन करने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि आज की जो कल जो प्रातः काल लीला होने वाली है उस तृतीयाम की लीला में कोई चमत्कार कुंज का निरूपण किया जाएगा जो चमत्कार कुंज अपूर्व रूप से नए नए रस का उल्लास करने वाली होकर के विराजमान श्रीमद वृंदावन चमत्कारिणी कुंज से युक्त होकर के विराजमान है चमत्कार कुंज से युक्त होकर के अपूर्व रूप से विराजमान है कृष्ण प्रेक्ष पयोधरेण रसदेन आकर्षयती बला श्री वृंदावन में उठे हुए पयोधरों को बादलों का दर्शन करके श्री श्याम सुंदर का के नयन भंग कहीं श्री प्रिया के श्री अंग कमलों के ऊपर ही आकर के टिक जाते हैं निरंतर निरंतर यहाँ कमल कमल से मिलते हुए उस रस का आस्वादन करते हुए विराजमान होते हैं नेत्र कमल, निरंतर निरंतर कमल के साथ में संयोग प्राप्त करके अपूर्ण रूप से प्रफुल्लित होते हुए विराजमान होते हैं सुकृष्णम प्रेक्ष पयोधरण प्रेक्षणीय पयोधरों का दर्शन करके उन बादलों का पयोधर माने बादल बादलों का दर्शन करके श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया के श्री अंग पर विराजमान दिव्य कमलों का ही स्मरण करते हुए विराजमान होते हैं राधेव वृंदाटवी इस प्रकार श्रीमद वृंदावन श्री वृंदावन के रूप में सुशोभित हो रहे हैं वृंदावन और श्री राधिका ये दो अलग अलग नहीं है शास्त्रों में इस बात को प्रमाणित किया गया पद्म पुराण में श्री वृंदावन के अंतर्गत ही कहीं राधा राधाकुंड की शोभा का वर्णन करते हुए ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि यथा राधा प्रिया तस्या था। श्री रा, राधिका और कुंड ये दो अलग अलग वस्तु नहीं है श्री यमुना जी के श्री राधा कुंड के निकट की जो श्रीणिया है वो ही कहीं थल उथल होकर के श्री अंग के विराजमान है वहां पर भी कमल खिल रहे हैं वहां पर भी अलकावली रूपी भ्रमर विराजमान है इस प्रकार श्रीमत वृंदावन और श्री किशोरीजू दोनों एक होकर के ही विराजमान है श्री ऐसे श्रीमत वृंदावन में जो सखी रूप है जो प्रिया रूप है श्री लालजी वृंदावन की शोभा का दर्शन करके प्रिया की शोभा का ही आस्वादन प्राप्त करते हैं श्री किशोरीजी भी जब श्रीमत वृंदावन की शोभा का दर्शन करती हैं उस समय श्री श्याम सुंदर की शोभा का ही दर्शन कर रही है वृंदावन में गुंजा खिले हुए हैं गुंजा नहीं हैं मानो श्री श्याम सुंदर की रूप माधुरी का दर्शन करके आपने ही गुंजाव कंस धारण कर रखे हैं आपने ही गुंजा की माला धारण कर रखी है श्रम हरक छादा कदम्बाश्रयम जैसे प्यारे की छाया परम श्रम को प्यारे का दर्शन परम श्रम को दूर कर देने वाला ऐसे वृंदावन में कदम का दर्शन करके प्यारे की अपूर्व अंग कांति का ही प्यारे की छाया का ही श्री प्रिया दर्शन करती हैं वे ध्वान मनोहरम जिस वृंदावन में श्याम सुंदर की वंशी की अपूर्व ध्वनि हो रही है प्रबल श्री पीत ना सर्वत्र सर्वत्र चंदन की सुगंध छा रही है श्रीपीत ना चर्चितम जैसे श्रीमद श्याम आप चंदन से युक्त होकर के विराजमान श्री स्नान लीला में जहां अंगरा से युक्त होकर के चंदन इत्यादि से युक्त होकर के विराजमान इसी प्रकार श्रीमद वृंदावन भी श्रीपीत ना चर्चितम वृंदावन में भी सर्वत्र चंदन का छिड़काव जहां पर आनंद पूर्वक हो रहा है फुल्लक मनमथ संकुलम बरवया जहां पर प्रफुल्लित सुंदर कामदेव श्रीमद वृंदावन में अपूर्ण रूप से विराजमान दिव्य कामदेव प्राकृत कामदेव का यहां स्पर्श नहीं प्राकृत कामदेव तो पहले ही मूर्छित होकर के कहीं वृक्ष की सीमा में प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं ब्रज की सीमा के बाहर ही वे विराजमान हैं तो फुल्लक मनमथ यहां पर प्रेम गोप रामायण काम इत्यगमत प्रथाम गोप गोपियों का प्रेम ही काम रूप होकर के विराजमान वो ही जो दिव्य मनमत अर्थात श्री दिव्य प्रेम उससे श्रीमद वृंदावन युक्त होकर के विराजमान जैसे श्याम सुंदर मनमत से युक्त होकर के विराजमान मनमत रूप होकर के विराजमान ऐसे श्रीमद वृंदावन भी मनमत रूप होकर के फुल मनमथ रूप होकर के विराजमान बर व शोभा विलासास्पदम श्याम सुंदर भी वरवय और श्री वृंदावन भी शोभा से युक्त होकर के विराजमान है सातम तो बपोरेव प्रेष सर्वेष्ट दम आज श्री प्रिया श्रीमत श्रीमदृंदावन में प्यारे की रूप रूपमाधुरी का ही दर्शन कर रही हैं इस प्रकार श्याम सुंदर श्रीमद वृंदावन में प्रिया की रूप माधुरी का और श्री प्रिया श्याम सुंदर वृंदावन में श्री श्याम सुंदर के रूप माधुरी का दर्शन करते हुए विराजमान तो वृंदावन के ये तीन स्वरूप वृंदावन आश्रय रूप में भी विराजमान है वृंदावन सखी रूप में भी युगल को बिलसा रहे हैं और वृंदावन युगल स्वरूप होकर के भी आनंदपूर्वक विराजमान है ऐसे वृंदावन में मूर्तमान रसराज महाभाव श्री प्रियालाल लाल जिसमें पधारते हैं सुंदर अनूप जोरी अत की भांति देखी भी मैंने आज मगमेरी कुंजन सो आवती श्री प्रियालाल लाल बन विहार करके आनंद पूर्वक कुंजों से जब पधार रहे हैं बन विहार करके जिसमें पधारे आप अंग अंग देत शोभा, भूषण जराव आली नयन में सोहे कजरा अधरन में पान की लाली स्वाभाविक रूप में जहां सुंदरता विराजमान सुंदरता के लिए आभूषण की आवश्यकता नहीं है। हैस्त्र में कहा गया अधरे नव बीट का अनुराग नये कज्जल मुज्जवलम दुकूलम यह माभगणम विलासनी नाम इतर भूषण अंग दूषण आये बोले बस दो आभूषण ही पर्याप्त हैं अधरों पर पान की स्वाभाविक लाली नेत्रों में स्वाभाविक कज्जल की काम कालिमा विराजमान है बस इतना आभूषण ही पर्याप्त है जो स्वाभाविक होकर के विराजमान उसमें कहीं बाहर के कज्जल की भी आवश्यकता नहीं बाहर के पान की लाली की भी आवश्यकता नहीं ये तो रसिकी रसिकता है रसिकता का गुण है कि आप उस पान की पान चबाते हुए अपने कजरारे अन्यारे रतनारे नैनों के द्वारा परस्पर एक दूसरे का दर्शन करते हुए विराजमान कजरारे का तात्पर्य है जिनमें स्वाभाविक श्यामलता विराजमान अनियारे का तात्पर्य है अनि कहते हैं नोक जो सहज नुकीले होकर के विराजमान है वे रत्नारे हैं उनमें मद के कईोर के जो डोरा हैं वो नेत्रों में स्वाभाविक रूप में पड़े हुए हैं रत्नारे होकर के जिनमें सहज प्रीति सहज रूप से ही छलकती हुई विराजमान ऐसे भी नेत्र विराजमान हो रहे हैं श्री प्यारी प्यारे के कंधे को ग्रहण करती हुई पढ़ा रही हैं परम कोमल हैं मानो ये दिखाए कि मैं परिश्रांत हो गई हूं श्रम को तो केवल बहाना बनाया जा रहा है तत्वतः तो प्यारे का स्पर्श किए बिना रह नहीं सकती हैं इसलिए काचद रास परिश्रांता पार्श्वस्थ से गदा भृत जग्राह बाहना स्कथ वलय मल्लिका बन विहार करके आए हैं श्री प्रियाजी ने अनेक पुष्पों के आभूषण धारण कर रखे हैं बड़ श्रृंगार में जो आभूषण धारण किए एक पारभाषिक शब्द है बड़ श्रृंगार बड़ श्रृंगार का तात्पर्य है कि जहां पुष्प श्रृंगार श्री रात्रि बिलास के पश्चात जो व्यस्त हो रहा है उस श्रृंगार का नाम है बड़ श्रृंगार श्री जगन्नाथ जी में सबसे पीछे पूरी आरती में पूरा श्रृंगार होने के बाद में सबसे पीछे श्रृंगार होता है वो तो आज ये, ये बड़ा श्रृंगार है ये बड़ा श्रृंगार बड़ा बड़ा, बड़ा श्रृंगार कहने के साथ ही साथ श्री प्रिया लाल की एक अद्भुत छवि रसकों के सामने प्रकट हो जाती है और सारे श्रृंगार छोटे प्रातः काल मंगला के समय जो मिलन चिन्ह जहां पर विराजमान है विक्षिप्तमय जो श्रृंगार उस श्रृंगार से बढ़कर के कोई दूसरा बड़ श्रृंगार हो ही नहीं सकता ऐसे बड़ श्रृंगार को धारण करके श्री प्रियालाल वृंदावन विपिन में मंगला से उठ करके द्वितीय आम में वृंदावन बिहार करने के लिए पधारे और वृंदावन बिहार करके जब विभिन्न क्रिया करते हुए पधार रहे हैं उस समय वो अपूर्व जो शोभा वो शोभा मिलन के श्रृंगार की मिलन के चिन्हों की जो अपूर्व शोभा उस शोभा से बढ़कर के कोई दूसरा श्रृंगार नहीं हो सकता है वह सर्वोत्तम श्रृंगार है उस श्रृंगार को धारण किए हुए विच्छित में श्रृंगार को धारण करिए विच्छित्ती विच्छित्ती का तात्पर्य है स्वल्प श्रृंगार इस समय ज्यादा श्रृंगार धारण नहीं किया हुआ है मंगला के समय थोड़ा सा श्रृंगार ही धारण किया हुआ है स्वल्प श्रृंगार ही धारण करके विराजमान का तात्पर्य हैत्पर्य श्रृंगार स्वल होकर तो शोभा कोई अपूर्व विराजमान है क्योंकि तो अभी अभी होली खेल के आए हैं रस होली खेल करके भी आए हैं तो श्रृंगार जो है वो श्रृंगार श्रीअंग में विराजमान है अरी सखी मैंने उनकी अपूर्व शोभा का दर्शन किया है दर्शन किया है अरे सखी प्रिया लाल की इस शोभा का दर्शन कर दूर दर्शन कर रोम रोम रसना जो होती तब तो तेरे गुण वर्णने में जात। रोम रोम रसना होती तब भी ये गुण वर्णन नहीं किए जा सकते हैं अरे कहा कहो तो एक जीव सखीरी बात की बात बात अरे बस इस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है एक बात में से दूसरी बात दूसरी बात में से तीसरी बात जैसे सरोवर है बात की बात की बात सरोवर है और सरोवर में यदि कोई एक कंकर डाले तो लहर उठेगी परंतु तो वो लहर अभी किनारे तक पहुंची नहीं है तब तक दूसरी लहर उसी कंकड़ ने दूसरी लहर को उत्पन्न कर दिया वो दूसरी लहर भी किनारे तक पहुंचे तब तक तीसरी लहर चौथी लहर पहली लहर किनारे तक पहुंच भी पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी ये रसकों को पता नहीं है इसलिए सखी जब उस शोभा का वर्णन करने के लिए विराजमान होती हैं, तब नाशकन स्मर भेगे नो मनसो नृपा उसका वर्णन कर सकने में वे कभी भी समर्थ नहीं होती हैं। यह प्रेमी का वर्णन है और प्रेमी ने वर्णन करना प्रारंभ तो कर दिया परंतु वह पूरा होगा कि नहीं इसकी न उसे चिंता और न वह कभी पूरा हो सकता है इसलिए ये अपूर्व अपूर्व जो कोई पागल जैसे बोले बाल में बर्राता हुआ जैसे बोले और उसकी बात की बात में कहीं अलग अलग कोई बात निकलती हुई चली जाए ऐसे ये अपूर्व रस जो है वो प्रकट होता हुआ चला जा रहा है श्री प्रियालाल की शोभा का यह सखीगण वर्णन कर रही है और सखी वर्णन करते हुए जिस समय पधारती है उस समय सखीगण श्री मगधरत होले होले गति हंस लाजे नूपुर परम मनोहर अति मधुर मधुर बाज श्री किशोरी जो उस समय परम मधुर रूप में धीरे धीरे चरण विन्यास करती हुई आप चल रही हैं श्री प्रिया जी की जो अपूर्व शोभा उस शोभा का क्या वर्णन किया जाए मदन महल माती ये आली और ही कहा माने और अलबेले संग भई अलबेली पहरे बचन सहान मदन महल माती ये आदि प्रेम महल में मतवाली होकर के ये अली चली जा रही है और ही कहा माने श्याम सुंदर की प्रीति को प्राप्त करके जो अपूर्व गर्व प्राप्त हुआ है श्री लाल जी प्रिया जी की कृपा को प्राप्त करके जो गर्व प्राप्त कर रहे हैं वह गर्व दो रूपों में प्रकट होता है कभी मद के रूप में कभी मान के रूप में ताशाम तत् मदम वीक्षमानम चेषव जो सौभग है प्यारे ने प्यारे प्रिय के अधीन है प्रिया के अधीन है प्रिया प्यारे के अधीन है और यह बात दोनों के हृदय में परस्पर जो मद उत्पन्न जो सौभव उत्पन्न कर रही है जो संतोष उत्पन्न कर रही है वह संतोष ही अपूर्ण रूप से मद या मान के रूप में प्रकट हो जाता है मद का तात्पर्य है कि जहाँ किसी दूसरे को गिना ही नहीं जाए मेरे सामने कोई दूसरा कौन है इसका नाम है मध श्री प्रिया मदमाती श्री लालजी मदमाते आज इस सुख के आगे कौन सा सुख है कोई सुख हो नहीं सकता है मेरे बराबर कौन धन्य है यह मानकर के आप दोनों के दोनों मद हो रहे हैं ये मद अद्भुत वस्तु है प्रेम की जहां परिपूर्णता आएगी वहां पर मद की प्राप्ति होगी इसके आगे कभी बढ़ेंगे तो कभी सहज में मान उत्पन्न हो जाएगा आभास मान भ्रम मान कभी उत्पन्न हो जाएगा और वो मान भी अत्यंत अत्यंत कोमल होगा श्री नुकुंज लीला में मान है परंतु वो मान केवल अत्यंत कोमल मान होकर के ही विराजमान है अति मान होकर के ही वह विराजमान है वह कभी कठिन मान दृढ़ मान होकर के विराजमान है ही नहीं इसलिए मदन महल माती ये आली और कहा माने और अलबेली के संग अलबेली के संग भाई अलबेली पहने वचन सहानी परम सुंदर सुहाने वस्त्रों को धारण किए हुए ये अलबेली के साथ में अलबेली चली आ रही हैं अल अलंकृत बलिहारी बलिहारी इससे के कोई दूसरा सुख हो ही नहीं सकता है कोई दूसरी चेष्टा हो ही नहीं सकती है उसे कहेंगे अल अल माने अलम इससे बढ़कर के कोई दूसरी शोभा है ही नहीं अल माने अलंकृत इससे ज्यादा बढ़कर के अलंकृत कोई दूसरी शोभा है ही नहीं वो है अल और बेली का तात्पर्य है जिनकी स्वाभाविक प्रत्येक चेष्टा बेल का तात्पर्य चेष्टा वो स्वाभाविक होकर के विराजमान है ऐसी स्वाभाविक चेष्टा वाली और सर्वोत्तम चेष्टा वाली ये श्री लाल दोनों के दोनों पधार रहे हैं श्री किशोर जी पधार रही है वेद भेद बिल वेद अद्वैत का वर्णन करते होंगे परंतु इनको वेद के उस अद्वैत से कोई लेना देना नहीं है ये तो प्यारे मैं तेरी सेवा करती रहू प्यारे विचार करें मैं प्रिय तुम्हारी सेवा करती रहू श्री स्वामी विचार करें प्यारे तुम मेरी सेवा करो मैं तुम्हारी सेवा को स्वीकार करके तुमको सुख देती रहू यहां प्रिया के द्वारा प्यारे की सेवा को ग्रहण करना यह भी प्यारे को सुख देने के लिए अपने सुख के लिए नहीं है प्यारी प्रिया की प्यारी प्यारे की जो सेवा ग्रहण कर रही है कर रही है वो प्यारे को सुख देने के लिए ही कर रही तो भेद भेद बिन और नेम प्रेम बिन न मन में आने ये जरा भी अपने मन में नहीं आती हैं। इस नेम में प्रेम में नेम नहीं है यहां बस प्रेम का ही नियम चलता है यहां पर जगत के नियम चलते ही नहीं हैं यहां पर प्रेम का नियम चलेगा और प्रेम का नियम एक है कि कैसे प्यारे को सुख दिया जाए एक सूत्र है बड़ों के मुख से सुना कि आशक्त उपासक दंपति को सुख ये रसमार्ग का एक सूत्र है रसिक जनों की आसक्ति कहां होनी चाहिए उपासक की आसक्ति कहा होनी चाहिए बोले दंपति को सुख दंपति का सुख ही उनकी एकमात्र आसक्ति है यह एक मूलभूत सूत्र है और यदि यह सूत्र कहीं खो गया तो फिर सेवा नहीं बन सकती है आसक्ति उपासक को सुख उपासक की आसक्ति केवल दंपति के सुख में ऐसे ही प्रियालाल की भी आसक्ति केवल दंपति के सुख में ही है इसलिए नेम प्रेम बिन यहां पर जगत के नियम नहीं चलेंगे लीला में देख रहे हैं कि अनेक बार लोकबत लीला है एक बात यहां स्पष्ट कर देना लोकबत बात की बात चल रही है इसलिए एक बात स्पष्ट कर देना बिल्कुल आवश्यक है कि यह लीला लोकबत है लौकिक नहीं लौकिक होने पर लोक की मर्यादा भी काम करती है और वेद की मर्यादा भी काम करती है दृष्ट मर्यादा भी काम करती है और अदृष्ट मर्यादा भी काम करती है दोनों लौकिक यदि लीला को माना जाए तो दृष्ट और अदृष्ट दोनों मर्यादाएं दोनों नियम पालन करने पड़ेंगे परंतु जहां लोक बत लीला होगी वहां केवल लौकिक मर्यादा का तो पालन किया जाएगा परंतु अलौकिक मर्यादा का पालन नहीं होगा जैसे कुछ उदाहरण जैसे आगामी लीला में ही। श्री श्याम सुंदर प्रिया जी के स्नान कुंजी में प्रियाजी की श्री अंग की शोभा का दर्शन करने के लिए अत्यंत अत्यंत उत्कंठित हो रहे हैं सखियों की कृपा से उस रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं यह लोकवत लीला में संभव है लौकिक लीला में संभव नहीं क्योंकि वहां पर मर्यादा तो है सखीगण निषेध कर रही है तुम नहीं जा सकते हो जैसे हम के हैं वैसे तुमको चलना पड़ेगा यदि सांझी लीला है तो लोकवत लीला में एक शास्त्री की मर्यादा है कि उसमें प्यारे तुमको स्त्री तुमको स्त्री गोपी वेश धारण करना पड़ेगा स्त्रियों का ही में सांझी पूजन में प्रवेश है तो लोकवत जो मर्यादा है वो तो वहां काम करेंगी परंतु तो शास्त्रीय मर्यादा का जो पाप पुण्य का विचार जो विचार है जो वर्जनाएं हैं जो नोदनाएं हैं वो नोदनाएं वहां पर नहीं चलेंगी ऐसा करो ऐसा मत करो ये लो, लोक में दृष्ट और अदृष्ट दोनों मर्यादाएं काम करती हैं परंतु तो लोकवत लीला में लौकिक मर्यादा के कारण उत्कंठा तो अत्यंत अत्यंत बढ़ जाती है ये एक रहस्य है और इस रहस्य को यह समझ लिया जाए तो कृष्ण लीला में कभी भी घालमेल होगा ही नहीं यदि लोकवत लीला को लौकिक समझ लिया जाएगा तो बहुत सारी बातें पृष्ठ खड़े हो जाएंगे बहुत सारे वर्जनाएं वहां पर खड़ी हो जाएंगी उस लीला को परंतु मानते हुए लोक वक्त मान करके लौकिक मर्यादा की वार्यमानता के कारण लौकिक मर्यादा की रोक रोकटोक के कारण उस उत्कंठा की वृद्धि तो हो जाएगी परंतु वहां पर पाप पुण्य उचित अनुचित इनका विचार उत्पन्न नहीं होगा इसलिए लीला लोक होकर के के ही विराजमान में प्रवेश करना चाहें तो ना प्रवेश नहीं कर सकते हैं जब तक सखी गण अनुमति प्रदान नहीं करें सखियों की अनुमति ही यहां पर चलेगी इसलिए नेम प्रेम बिंद यहां पर प्रेम के नियम को चलेंगे प्रेम के नियम चलेंगे यहां पर शास्त्र के नियम नहीं चलेंगे ये लोक वेद तय पर चलो परम परा को पंथ ये पराका पंथ लोक वेद से परे होकर के ही बिराजमान मन में आने अछन अछन पग धरत कुंजमर्ग श्री किशोरी जी धीरे धीरे कुंज कुंजमर्ग में अपने सुकोमल चरणों का विन्यास करती हुई पधार रही है पांत मगज रहत आसमाने स्वाधीन भर्तृक है मगज साथ में आसमान में चढ़े हुए हैं सहज सहजा ये विराजमान और श्री श्याम सुंदर सर्वदा अनुकूल होकर के श्री राधिका चरण दास्य पूर्वक इनकी सेवा करते हुए निरंतर निरंतर विराजमान श्री श्याम सुंदर भी यद्यपि सकल लोक के पूजनीय होकर के विराजमान हैं पंत अपने आप को दास करके ही निरंतर मन के मनमोहन के साथ में भी मान करती हुई एठ के बचन तान करके विराजमान है इनकी गतिमत प्रीति नीति बल्लभ रस कहीं जाने श्री बल्लभ रस श्याम सुंदर ही श्री प्रिया जी की उस सहज बामतामयी जो चेष्टा है उनकी रीति को जान सकते हैं हमारे बड़े श्री भलभवर सिंह जी का पद है उनकी माज बड़ी प्रसिद्ध रही है तो श्री प्रियालाल दोनों पदार रहे हैं और उस समय श्री प्रिया अद्भुत गति के साथ में श्रीमत वृंदावन में प्रवेश करती हुई विराजमान है सारी सखीगण सेवा करने के लिए आगे बढ़ रही है और सेवा करती हुई आगे बढ़ती हुई विराजमान है कोई सखी मधुर स्वर में गायन कर रही है प्रवीण गीत गावती नवीन रंग छावती कोई अपूर्ण रूप से प्रिया लाल के रस की वृद्धि करना चाहती है एक बड़ा मूल बात है सखी गण सर्वदा सर्वदा श्री प्रिया लाल के रस को उनके प्रीति को हर प्रकार से बढ़ाना चाहती हैं। यहां प्रीति की वृद्धि करना यही सखियों का प्रत्येक इसलिए सखियों की सेवा कभी भी सीमित नहीं होती है सखी अमित रूप धारण करके अमित सेवा अमित प्रकार से करती हैं एक सूत्र है अमित रूप धारण करके अमित सेवा अमित प्रकार से करती हुई विराजमान है तीन जगह अमित शब्द का प्रयोग किया सखीगण अमित रूप धारण कर रही हैं माने सब सखियों में अपूर्व सामर्थ्य और जैसे बने वैसे प्यारे की हम सेवा करें तो अमित रूप धारण कर रही हैं अमित रूप धारण करके कभी सब स्वरूप धारण करने की उनमें सही है कोई आश, आश्चर्य की बात नहीं और कभी दृष्टि ऐश्वर्य की ओर जाएगी नहीं अमित रूप धारण कर लेंगे परंतु तो कभी भी ऐश्वर्य की ओर उनकी दृष्टि जाएगी नहीं अब जैसे सखी अमित रूप धारण करके श्याम सुंदर की सेवा कर रही हैं ऐसे ही एक लीला पूर्व की लीला में कल आप दर्शन करेंगे कि श्री श्याम सुंदर जिस समय चमत्कार कुंजी में प्रवेश करते हैं उस अद्भुत कुंजी में प्रवेश करते हैं उस कुंजी की विशेषता यह है कि श्री श्याम सुंदर सखी भाव से प्रवेश कर रहे हैं प्रिया जी की सेवा करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं इसलिए प्रिया एक है परंतु श्याम सुंदर के अन्य रूप हो जाएंगे ये ध्वनि का प्रत्यावर्तन सिद्धांत यहां पर नहीं लग रहा है तो क्योंकि कांच का महल बना हुआ है और कांच के महल में यदि अनेक आधार हैं तो प्रकाश प्रत्यावर्तित होकर के अनेक रूपों को दिखा देगा ये एक सामान्य भौतिक विज्ञान का जो सिद्धांत है वो यहां पर नहीं चलेगा यदि प्रकाश का ही नियम काम कर रहा होता कि प्रकाश कहीं आधार से प्रत्यावर्तित होकर के नेत्र में आकर के छवि को दिखा रहा है यदि ये नियम ही रिफ्रेक्शन का नियम ही यदि यहां पर चल रहा होता तो प्रियाजी के भी अनेक रूप दिख जाते पंत प्रिया उस चमत्कार कुंज में एक है पंत श्याम अनेक है ये अद्भुतता है तो श्याम अनेक रूप धारण करके श्री प्रिया जी की सेवा कर रहे हैं और श्री प्रिया कर रही हैं और सखीगण भी श्री श्याम को वृंदावन में बिहार कराते हुए चमत्कार कुंजी में जिसमें ले जाती हैं यह अद्भुतता है ये के वहां श्याम सुंदर अनेक रूप धारण करके श्री प्रिया की सेवा करते हुए श्याम दिखते हैं और सखीगण अनंत रूप धारण करके प्रिया की सेवा करते हुए श्याम का दर्शन करके अपूर्ण से आनंदित होती हैं इस प्रकार सखीगण भी अमित रूप धारण करके अमित सेवा अमित प्रकार से करती हुई विराजमान होती हैं और इसलिए कभी भी ये सेवा पुरानी नहीं पड़ती हैं नित्य सेवा हो रही है अष्टयाम सेवा नृत्य है परंतु नृत्य होने पर कभी भी ये पता नहीं है कि कल भी हम ये सेवा कर चुकी हैं पहले भी हम ये सेवा अनंत काल से कर चुकी हैं इसकी स्फूर्ति नहीं है यह पता लगता है जैसे आज ही पहली बार हम ये सेवा करने के लिए प्रवृत्त हुई हैं इस प्रकार श्री प्रियालाल आनंद पूर्वक पधार रही है सखीगढ़ उनके पास में आ रही है बनावती विचित्र भूमि फूल ले बिछावती पुष्प जो है उनको पुष्पों को बिछाती हुई सुंदर श्री प्रिया लाल जिस समय पधारें उस समय श्री वृंदावन की लताएं ऐसा सुंदर पुष्पों की वृष्टि करें कि सुंदर गलीचा बन जाए प्रियालाल कहीं विराजमान हो तो वहां पर गलीचा दौड़ करके लाने की आवश्यकता नहीं है अपने आप गलीचा बन जाए हार करते हुए श्री प्रियालाल थक गए तो यह नहीं कि उनको दौड़ करके कुंज में जाना पड़ेगा कुंज वहीं प्रकट हो जाएगी जिस चीज की आवश्यकता है वो वहीं प्रकट हो जाएगी लीला करने के लिए उनकी इच्छा हो तो भले जाए लीला के स्वारस्य के लिए जाए तो भले जाए परंतु तो यहां वृंदावन की भूमि इतनी दिव्य है कि जहां जिस चीज की आवश्यकता है वृंदावन सखी श्री प्रिया के लिए उसी वस्तु को वहां की वहां ही प्रकट कर देती है जितनी भी सखी वे भी अमित रूप धारण करके श्री श्याम सुंदर की सेवा करते हुए विराजमान हो रही हैं। कोई कृपा प्रसाद जो है उनको ग्रहण करती हुई आदेश को प्राप्त करती हुई विराजमान हो रही हैं। अब यदि किशोरी जो किसी सखी से आदेश प्रदान कर कि देखना मेरा ये अंचल मेरे कान के तातंक में कहां उलझ रहा है सखी कृतकृत्य हो जाए प्रिया ने जो आदेश दिया उस आदेश को प्राप्त करके सखी कृतकृत्य हो जाए कवि श्री प्रिया का नूपुर खुल जाए और सखी यदि बांधने लग जाएं तो कृतकृत हो जाए श्री हरिमी रास में यदि प्रिया जी का नूपुर खुल गया तो अपने जनों को तोड़ करके तुरंत ही उन्होंने श्री प्रिया जी के नूपुर को यज्ञोपवी से बांध दिया रास दर्शन कर रहे थे रासलीला का लीला हो रही थी मंच के ऊपर और कहीं प्रिया जी का नूपुर खुल गया तो जनऊ तोड़ करके और कह रहे हैं आज इस जनऊ को धारण करने की सार्थकता प्राप्त हुई ये धन्य हुआ कि श्री प्रिया जी के चरणों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ बोल वृंदावन बेहरि की जय तो सखी गणों को यदि कोई आदेश मिल जाए तो सखी उस आदेश को मानव कृपा भोग ही समझती है कि कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ है नचावती, मयूर ंस कोकिल बजावती, चले सरसावती। कोई मयूर हंसों को कोकिल को पढ़ाती हुई चली जा रही है कि अरे कोयल तू श्याम सुंदर के गुणानुवाद का इस प्रकार गायन कर इस प्रकार गायन कर कोई जो सखी है वो अपूर्ण रूप से श्याम सुंदर की प्रियालाल की सेवा करने के लिए विराजमान हो रही है और सेवा करती हुई ये अपने आप को धन्य करके विराजमान हो रही है श्री कहीं तांबूलार्पण पाद मर्द मर्दन पायो दाना भी भी बृन्दारण्य महेश्वरी प्रियतमा प्रिया सखी अपिकेला भूमिका केली भूमि मंजरी मुखा ता दास का इन सखियों की इन मंजरियों की सौभाग्य का क्या अनुरूपण किया जाए कभी श्री श्याम सुंदर को तांबुल समर्पित कर रही हैं कभी प्रिया लाल उनके चरणों को पलोटती हैं कभी जल ला के प्रदान करती हैं जलपान कराती हैं कभी श्री निकुंज मंदिर में चमत्कार कुंज में श्री प्रिया लाल का अभिसार कराती हैं कभी पंखा करती हुई विराजमान होती हैं कभी वस्त्र सेवा प्रदान करती हुई विराजमान होती हैं सब प्रकार की सेवा करती हुई जो विराजमान हैं उन सखीगणों की शोभा का क्या वर्णन किया जाए अतः श्री राधा का राधामाधव की सेवा करने के लिए इन सखीगणों की उत्कंठा निरंतर निरंतर विराजमान है ताूलम क्वच अर्पयाम चरण संवाहयाम क्वचि मलायी हो क्वचिदहो संबीजयाम क्वचि कर्पूराद सुवासित क्वच पुनः सुस्वादाभोमृतम पायाम्य ग्रहे कदा खलु भजे श्री राध माधव सुनाधि सुनानिधि जी में वर्णन कर रही हैं कि कब वो अवसर होगा श्री किशोरी जी ऐसी हमगारी उन पर कृपा करें सखीगढ़ कह रही हैं कि हमको अपनी सेवा निरंतर निरंतर प्रदान करती रहें कभी हम ताम्बुल समर्पित करें कभी उनके चरणों का सम्मान करें कभी माला उनको धारण कराएं कभी उनको पंखा करें कभी कर्पूर इत्यादि से सुवासित जल का उनको पान कराएं कभी उन प्रियालाल को आनंद पूर्वक शयन कराए इस प्रकार जितनी भी सखीगण वे बजावती रिझावती चले हियो सरावती हृदय को सरावती का तात्पर्य आनंदित करती हुई ये सब की सब सखीगण उस समय चली जा रही हैं कोई सखी उस समय जल की तैयारी कर रही है कोई मुकुल लेकर के चल रही है कोई झारी लेकर के चल रही है रसिक जन कह रहे हैं कि कुंज कुंज तके रस की घटिया, कुंज कुंज बाचे रस की पतियां तू लगाए ले कौतुक लाहे सुनत उठ चले विपुल उमाए। बोले अरी सखी प्रिया लाल दोनों के दोनों कुंज कुंज तके तकें रसकी किया। एक एक कुंज में यहां ये सखी ये दर्शन करती हुई जा रही हैं कि रस की घात क्या है रस की पद्धति रस का मौका क्या है तो कुंज कुण्य। कुंज तक रस की रस का कहा अवसर मिलेगा इसको देखती हुई ये विराजमान हो रही हैं कुंज कुण्य। कुंज में रस की पाते बात ही करती हुई ये चल रही हैं, रस का लाभ ही निरंतर निरंतर ले रही है इनके हृदय में अपूर्व उल्लास है सुनत उठ चले विपुल उ मन में उमंग धारण करके ये उठी हुई चली जा रही हैं। अब श्री प्रियालाल वृंदावन दर्शन करके वृंदावन में परस्पर रूप माधुरी का दर्शन करके प्रियालाल की लाल प्रिया की रूप माधुरी का दर्शन करके वृंदावन से हटना ही नहीं चाहते वन विहार से आना ही नहीं चाहते लीला सखी के अधीन है सखी इन प्रियालाल को आगे की लीला में प्रवृत्त करने के लिए प्रवृत्ति निवृत्ति तब रस में प्रवृत्त करा देती है सखी जब चाहे तब विश्राम करा देती है, है। होली खेलते हुए युग सरकार थक गए हैं कह रहे हैं कि अब आप थक गए हैं कुछ देर विश्राम करो जब विश्राम कर ले तो फिर सखीगढ़ कहें कि दूर भाई सब शिथिलता अब पुनः खेलो आए शिथिलता दूर हो गई है अब दोबारा पढ़ा खेलने के लिए पढ़ा तो आज सखीगढ़ ही लीला में प्रवृत्त कराने वाली हैं, इसलिए सखीगढ़ कह रही हैं, बोले अरे सखी प्यारे को इस समय स्नान पुण्य में अब ले चलो अब स्नान कुंज में कैसे ले जाया जाए सखी ने जैसे ही कल्पना की कि ले जाने का तरीका यह है कि प्रिया लाल के हृदय में कहीं कुतूहल पैदा किया जाए जिज्ञासा पैदा की जाए तो शायद नई वस्तु का दर्शन करने की इनमें समय जग रही है वृंदावन की एक एक पुष्प उनकी अनुपमता का उसकी अद्भुतता का ये दर्शन कर रहे हैं कोई अद्भुत वस्तु का दर्शन इनको करा दिया जाए तो ये बहाने से स्नान कुंज में पधारेंगे तो अभी वृंदावन में बिहार कर रहे थे यमुनाकुल आसपास भी बिहार कर रहे थे पुनः स्नान कुंजी में श्री प्रिया लाल को लाना है इसलिए सखीगण ने उसी समय एक बात कही और कहा कि सखी को उस समय स्नान कुंजी में सब तैयारी पहले से तैयार करके रखी हैं और उस समय श्री प्रियतम प्रिया प्रियतम इन दोनों को एक मंदिर में पधरा करके लाए मंदिर एक बनो या बन में सुन सुम्भ सुमुखी नब बाला कोई सखी ने कहा श्री हेतु सखी ही बोली बोले अरी सखी एक अपूर्व मंदिर इस बन में बना है चल सखी चल उनका दर्शन करें यह अद्भुत मंदिर है तू देखेगी तब तुझे पता लगेगा इसकी कैसी अद्भुतता है तुझे उसकी शोभा का दर्शन करके अत्यंत आनंद होगा तुझे उस मंदिर में बैठा करके हे श्री मैं आपकी रूप माधुरी का तुम्हारी रूप माधुरी का दर्शन करना चाहती हूं श्री सहज उत्सुक हैं लाल को अपूर्व सुख प्रदान करने के लिए अनुमति प्रदान की और श्री प्रिया लाल युगलभर दोनों के दोनों जो उस चमत्कार कुंज में पधारे प्रियतम सहित कुमर भवन अनूप धसी है उस भवन का अपूर्व दर्शन करें अद्भुत उस भवन में अपूर्व शोभा प्रियालाल की अपूर्व से हो रही ये को है ये प्रियालाल तो वो हैं जहां जिसका स्पर्श करने वो और ज्यादा खुल पड़े भवन अपने आप में परम सुंदर परंतु श्री प्रियालाल के संपर्क को प्राप्त करके वह अत्यंत अत्यंत सुंदर होकर के विराजमान हो गया है यद्यप अतिभोरी रीज माल पहराई श्री किशोरी परम उदार सखी सखी के के ऊपर अपूर्व अनुग्रह करती हुई वचन सत्य करके माने हैं और सखी को अपने हृदय से लगाया और सखी को अपनी प्रसादी माला प्रदान की एक अद्भुतता है कि यदि लालजी की माला प्रिया जी के कंठ में विराजमान हो तो वो माला है सखी श्री प्रिया जी अपनी माला लालजी को धारण कराए तो आज प्रिया जी के अंग में विराजमान माला रूपी सखी श्याम सुंदर के पास में जाकर के करती हुई श्याम सुंदर को प्रिया के साथ में मिलवा रही है यह भाव विराजमान परंतु यदि उसी माला को सखी को प्रदान कर दिया जाए उस समय वो सखी नहीं रहेगी उस समय वो श्री किशोर जी की कृपा हो जाएगी दोनों में अंतर माला एक ही है माला जब प्रिया लाल के परस्पर अंगों में विराजमान हो रही है तो वह सखी होकर के विराजमान और जब वही माला भक्त को प्राप्त हो किसी साधक को प्रसाद रूप में प्राप्त हो तो वह कृपा प्रसाद होकर के विराजमान वो माला हमारे पास में नहीं वो सखी हमारे पास में नहीं आ रही है वो सखी के साथ में ही अपूर्ण रूप से विराजमान श्री किशोरी जी ने सखी को माला जो है वो माला धारण किए और उस समय श्री श्याम सुंदर जब अपूर्व रूप का धारण कर अनेक रूप धारण करके उस चमत्कार महल में अनेक रूप धारण करके अपने आप का दर्शन कर रहे हैं श्री प्रिया की सेवा करने के लिए आप उत्सुक हो रहे हैं और प्रिया के रूप माधवी का वर्णन कर रहे हैं यहां पर महाराज का सूत्र प्रकट कर दिया इस चमत्कार पुण्य में ही श्री जब प्रवेश कर रहे थे उस समय श्री किशोरी जी के हृदय में अभिलाषा हुई बोले प्यारे मैं तुम्हारे उस नृत्य कौशल का दर्शन करना चाहती हूँ नृत्य कर रहे हो मैं अपनी सब सहचरियों के साथ में मंडलबद्ध होकर के जो सखीगण विराजमान हैं उनके साथ में भी आपको तो नृत्य करते हुए देखूं ये जो अभिलाषा है महाराज की अनंत स्वरूप धारण करके श्री श्याम सुंदर जहां रास करते हुए विराजमान है वो अभिलाषा का सूत्र यहां पर ही बपन हो गया श्री श्याम सुंदर अनंत स्वरूप धारण करके श्री किशोरी जी की सेवा करते हुए विराजमान श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि जहां जहां चरण परत प्यू जी तेरे तहां तहा मेरो मन करत फिरत पद बोल बोले आपके ये सुकोमल चरणों को ताप प्राप्त न हो जाए इनके ऊपर छत्र बनकर के ये मेरा मन सर्वदा सर्वदा विराजमान है इनकी सेवा करने के लिए सर्वदा सर्वदा विराजमान है मूरत मेरी चोर ढोरावत प्यारे कब वो अवसर होगा प्यारी जबकि अनेक स्वरूप धारण करके मैं आपके ऊपर चवर ढोराता हुआ सुशोभित होंगे को बीरी एक एव आरसी ले खबावा कभी बीरी खिलाता हुआ मैं विराजमान होऊंगा अनेक प्रकार की सेवा उनको करते हुए विराजमान हूं और सेवा बहुभान की जैसे ये कहें को तैसे करो रुच जामो जाही स्वामि आप जैसी आज्ञा दो वैसे सेवा करने के लिए मैं विराजमान हूं प्यारी जहां जहां चरण परत प्यारू जी तेरे तहा तह मेरो मन मेरो करत फिरत परछाई वहां पर मेरा मन ही परछाई करते हुए बिराजमान और इस प्रकार सर्वदा सर्वदा अपना भला मनाते हुए वे विराजमान हो रहे हैं श्री किशोर जी की कृपा के द्वारा ही परम लाभ को प्राप्त लेते हुए विराजमान हो रहे हैं कहीं मुस्के आए सुनो मनमोहन हम तुम ने न्यारे तुम रो सहज स्वभाव पड़ो यह करो मनोहारे श्री किशोरी जू श्याम सुंदर की इस विकलता का दर्शन करके उत्सुकता का दर्शन करके यही कह रही हैं बोल प्यारे तुम और मैं कोई अलग थोड़ी हूं तुम और मैं एक होकर के विराजमान अरे अपने अंग से कहीं कोई सकुचाता है क्या प्यारे तुम तो मेरे ही अंग हो जैसे अपने अंग से कभी संकोच नहीं है ऐसे ही सखीगण भी कह रही हैं कि तुम प्रिया लाल परस्पर एक दूसरे के अंग होकर के विराजमान ऐसे कहकर के सखीगण प्रिया लाल को मिलन कराती हुई विराजमान होती हैं बोलो श्री रास बिहारी लाल की जै। तो जैसे अपने अंग से संकोच नहीं होता श्री श्याम सुंदर कहीं संकोच कर रहे हैं उस समय सखीगण आज लाल को प्रोत्साहन प्रदान करती हैं कि अपने बल सकुचावत कोई कोई अपने अंग से संकोच करता है क्या ये प्रिया आपकी ही स्वरूप होकर के विराजमान हैं श्याम सुंदर आगे बढ़ो ना और श्री किशोरी जी भी कह रही हैं कि प्यारे हम तुम नये न्यारी हम तुम दोनों एक होकर के ही विराजमान हैं। आपका तो ये सहज स्वभाव है कि आप मनोहार करते रहते हो प्रार्थना करते रहते हो और यह कह रहे हो कि हे प्रिय मैं अनेक रूप धारण करके आपकी सेवा करूं इसकी आवश्यकता नहीं है आपको तो मेरे ही स्वरूप होकर के विराजमान। इतने में ही कोई जो सखी वो कोई सखी उस समय स्नान की अनभोले सूचना देकर के आगे आती है ये रस की रीति ऐसी है कि इसमें सखियों को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ये सखी गुणों की खान होकर के ही विराजमान हैं और ये युगल सरकार को सहज में ही परस्पर मिला देती हैं। यहां मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं है नेत्रों का संकेत ही सखियों को लीला में प्रवृत्त करा देने वाला होकर के विराजमान होता है चापत चुपड़त सेज पे श्री प्रियालाल इन दोनों को सहज रूप में श्री अंग पगथली उनको चुपड़ती हुई पगथली जो है उनका चुम्बन करती हुई ये सखीगण विराजमान है और चलत नयन की कोर यहाँ पर मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं है सखीगण निकुंज मंदिर में जहां प्रिया लाल वहां की कोर से ही चलती हैं, वहां नेत्रों के संकेत के द्वारा ही संकेत को ग्रहण कर लिया जाता है आज्ञा का पालन हो सकता है तो अग्रवर्तनी सखी ने जैसे ही नयन का संकेत किया मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं है इतनी सदी हुई सखी है कि उस समय अग्रवर्तनी सखी की नेत्र की आदेश को प्राप्त करके अनुवर्ती अनुवर्तनी सखी ने तुरंत तो ही की जो सामग्री है की सामग्री लाकर के रख दी है अन बोले ही यहाँ पर सामग्री रख दी इसलिए रसको ने वर्णन किया कि चापत चुपरत सेज पे चलत नैन की कोर श्री युग सरकाश श्रमित हो गए हैं उस समय चरण चापती हैं उस समय पगथली जो है उनको कहीं सहराती हैं और चलत नयन की कोर और थोड़ी सो एड़ी लगी यह सब समझे कौन यहाँ पर थोड़ी से एड़ी जो है ए प्रियालाल की एड़ी से थोड़ी लगा करके ये सखीगण सर्वदा सर्वदा विराजमान है उनका ये जो सुख है वह सुख अपूर्व है इसलिए अनबोले ही किसी सखी ने वहां पर ला करके उभटन की सामग्री रख दी है उभटन की सामग्री देखते ही श्री प्रिया इन दोनों के हृदय में यह अभिलाषा उत्पन्न हो गई कि अरे यहां अब स्नान का समय हो गया है उस समय श्री सखी श्री प्रियालाल से प्रार्थना करके लाई कुंज स्नान में निज सहचर्य समझाए कि बहुत देर हो गई है आप पधारो पधारो देखो इस समय सूर्य ऊंचे चढ़ते हुए चले जा रहे हैं पधारे पधारे किसी सखी ने सुंदर मज्जन की चौकी बिछा दी है श्री प्रिया जी को उस समय लाकर के विराजमान किया और उस समय आदेश प्रदान किया कि अब वस्त्र जो हैं उनको आरा देकर के पर्दा स्नान कुंजी में डालकर के गहर न कर सुन मेरी माई और दिन मणिज्योत अधिक चढ़े आई प्रात काल सूर्य ऊंचे चढ़ते चले जा रहे हैं अब आप दोनों जल्दी से स्नान कीजिए श्री किशोरी जी अपनी कुंजी में पधारी श्री लाल जी अपनी कुंजी में पधारे हैं पट की अंतर करके श्री प्रिया जी को विराजमान किया और प्रियाजी को विराजमान करके आरा पट देकर के सब सखीगण उस समय श्री प्रिया लाल इनके श्रीअंग में जहां श्री किशोरी जी के श्रीअंग में आनंद पूर्वक आप उबल लगाती हुई विराजमान दियो विराजमान होंगी उज्जैन करने के लिए चौकी बिछा करके और जैसे ही श्री किशोरी जी के केशों को खोला उस समय ऐसा लग रहा है मानो सर्पों के बालकों का समूह कहीं चारों ओर बिखर गया है बलिहारी खोल दियो जूरा बगराई दियो सके बाद और छूटे जो पिटारे थे भुजंग सुध धाएक जैसे किसी पिटारे से सर्पों के बालक बिखर गए हो शोहा यहां पर अंगों की लहरान केश जो है उनकी लहरान में यह शोभा है अन्यथा कोई कवि प्रौधी के अनुसार कोई उक्ति नहीं है यह जो उक्ति है यह उक्ति केवल श्री केश की शोभा की दृष्टि से ही यह अपूर्व से उक्ति है श्री रूप गोस्वामी जी ने एक बार किशोरी जी रूप माधुरी का वर्णन करते हुए कहीं ऐसी ही उक्ति दी सनातन गोस्वामी जी ने सुना और मन में विचार किया कि अरे रूप ने ये जो उक्ति दी है किशोरी जी की बेनी वो सर्प के सर्पणी के समान गहरा रही है सर्प तो बड़ा क्रूर प्राणी है और किशोरी जो परम कोमलांगी है हाय उनके साथ में उनके केशों के साथ में सर्प की तुलना कर दी गई ये तो उचित नहीं है पंत कुछ बोले नहीं मन में विचार किया कभी प्रोढ़ी है कभी लोग चोटी की तुलना नागिन से करते हैं इसलिए होगी ऐसी बात कैदी होगी उस दिन तो ताल दे पंथ जैसे ही श्री वृंदावन श्री राधा में हेडोरा लीला का दर्शन कर रहे हैं और हेडोरा लीला का दर्शन करते हुए सनातन गोस्वामी जी ने देखा कि श्री प्रिया जी ने चरण की जहां झूठा लेते हुए और जो श्री प्रिया जी का झूठ झूला जू, जू, वो आगे गया तो पीछे जो बैनी है वो वास्तव में ऐसी लहरा रही है आश्चर्य होकर के पुकार लगे अरे अरे अरे अरे ये क्या है ये क्या है फिर ध्यान आया अरे ये तो प्रिया जी की बैनी है बोल बिहारी लाल की जय ऐसा लग रहा है वो सर्पिणी मानो किसी कमल को मुख में लेकर के तैरती हुई चली जा रही है तो ये जो तुलना है वो तुलना जैसी देख रहे हैं वैसी वर्णन कर रहे हैं यहां सर्प की क्रूरता की ओर बिल्कुल दृष्टि नहीं है यहां पर लहराने की ओर ही अपूर्व दृष्टि है तो छूटे जो पिटारे थे भुजंग सुत धाए के जैसे पिटारे से आ, सर्पों के भुजंग सर्पों के जो सुत है वो ही फैल गए हों सौधो करे डारे मानो जादूगर मंत्र पढ़े कोई सखी श्री किशोरी जी के श्री आ, केशों में अपने हाथ में सुगंधित अतर लेकर के सौधों लेकर के केशों में जिस समय लगाती हैं सौधों कहती है सुगंधित तेल सुगंधित ध्रुव सुगंधित द्रव्य को जिससे में लगा रही है सो सोधो कर डारे मानो जादूगर मंत्र पढ़े इस प्रकार से केशों को केशों में धीरे धीरे तेल लगाती हुई विराजमान हो रही हैं मानो कोई जादूगर ही किसी को सम्मोहित करने के लिए मंत्र पढ़ा हो धीरे धीरे के बास शांत शांत काम शांत शांत शांत, शांत ऐसा कहते हुए जैसे जादूगर किसी को मैसमरिज्म करते हुए किसी को सम्मोहित करते हुए मंत्र पढ़े ऐसे श्री प्रिया जी के केश में सखी गण भी जादूगर के समान जैसे मंत्र पढ़ रही हैं तो सोधो कर डारे मानो जादूगर मंत्र पढ़े कोई जादूगर मंत्र पढ़ा हो हाथ मुंह ना आवे ये रहे हैं बल खाए के श्री किशोर जी के, के केश ऐसे सुंदर घुंघरा कि वे हाथ में नहीं आ रहे रसकों को श्री प्रिया जी के रूपमाधुरी का जब भी दर्शन हुआ वहां पर श्री प्रिया जी के जो केश हैं, वो लहरियादार है पटियादार और घुघरादार सीधे बाल नहीं यहां पर उसी रूपमाधुरी का वर्णन कर रहे हैं कि वे बाल वे जो केश हैं, वे हाथ में नहीं आते हैं हाथ से छिटक जाते हैं वृंदावन हित रूप श्याम देखी नैक श्री श्याम सुंदर उस रूप की एक झलक मिल जाए उस झलक को प्राप्त करने के लिए अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं परंतु वो झलक श्याम सुंदर को मिल मिल जाए तो कृतकृत्य एक झलक पाकर के भी अपने आप को कृतकृत्य मान रहे हैं श्याम सुंदर पर रहा नहीं जाए और उस समय श्री श्याम सुंदर सखियों से कह रहे हैं बोले अरे सखी के हमको भी श्री प्रियाजी के रूप माधुरी का दर्शन करा दे हमको भी दर्शन करा दे प्रिया जी के स्नान के नैनाभिराम रूप का दर्शन करने के लिए मैं व्यापुल हो रहा हूं व्यापुल हो रहा हूं उस समय श्री हितु सखी परम उदार कृपालु जब तक सखियों का अनुगत्य ग्रहण नहीं किया जाए तब तक लाल जी को भी श्री प्रिया जी की रूप माधुरी का दर्शन करने का और उस स्नान कुंज में प्रिया जी की रूप रूपमाधुरी के दर्शन करने का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है सखियों के अनुगत्य के द्वारा ही यहां पर उस लाभ को प्राप्त किया जा सकता है इसलिए श्री सखी यदि अनुमति प्रदान कर भी दे तब भी श्री श्याम सुंदर व्याकुल हो जाएं और यही कह रहे हैं कि मग आऊं स्वामिन सुन सकल और सुखदायल महल की चिकनाई में खिसल परते हैं पा कि कैसे आऊं कैसे आऊं इस अहल महल की ये जो श्री अंग की चिकनाई है इसमें कहीं नेत्र फिसल नहीं पड़े नेत्र फिसल नहीं पड़े और उस समय श्री सखी गण ही श्याम सुंदर को उस रस में प्रवृत्त कराने में समर्थ होती हैं। सखी कहती है बोले श्याम सुंदर सूधे सूधे चले आबो हम जैसे बता रहे हैं अनुगत्य का मार्ग ग्रहण करके यहां पे आओगे तब तो इस सेवा की प्राप्ति होगी और अनुगत्य का मार्ग ग्रहण नहीं किया यदि अपनी अपनी चलाई तो सेवा की प्राप्ति नहीं होगी डगे तो खबर बार कहीं भूल करके भी इन रास लीलाओं का दर्शन करते हुए कहीं निज स्वार्थ की भावना आनी नहीं चाहिए चाहे श्याम सुंदरी हो उनमें भी निस्वार्थ की भावना नहीं आनी चाहिए इससे सखी भजन की रीति बता रही है सेवा की रीति बता रही है कि ये सेवा की रीति कैसी है बोले इतो तो पग नगे कहीं भी इधर उधर पैर डिगना नहीं चाहिए यह खांडे की धार है तलवार की धार है प्यारे जो सभी सुख पावे यदि डगमगवाओगे नहीं तो सुख पाओगे या बन सब ढ़िंग हारो संकुचाव प्यारे इस राज में तो सर्वत्र तुम्हारा ही राज्य है अरे भीतर आने में इतना संकोच क्यों कर रहे हो हिम्मत भी देती जा रही है एको शासन दूसरी ओर हिम्मत भी देती हुई चली जा रही है बोले श्याम सुंदर आइए आइए आप सकाने की आवश्यकता नहीं है श्री हरिप्रिया अंग संगन ले सन्मुख रुख सदाव अरे आप श्री हरिप्रिया को साथ में लेकर के सन्मुख सखी सिधावो हम सखियों के सामने चलिए और आप आइए और श्री प्रिया जी के पास में आप पधारो इस प्रकार श्री सखी गणों की द्वारा ही यहां पर कहीं श्याम सुंदर को उस रस की प्राप्ति हो सकती है सखियों की कृपा के बिना यहां पर प्राप्ति नहीं हो सकती है तो श्री सखीगण उस समय श्री श्याम सुंदर को प्रियालाल दोनों को लेकर के पधारी हैं और दोनों उस समय बनाए श्री श्याम सुंदर को सखी का दासी का रूप धारण करा करके उस समय स्वामी जी की दासी बना कर के स्नान कुंज में प्रवेश कराया और स्नान कुंज के प्रवेश करा के उस समय सुंदर की प्राणों की रक्षा करती हुई ये सखीगण विराजमान है सब सखीगण उस समय प्रियालाल दोनों को लेकर के स्नान कुंज जो हैं उनमें पथारें जहाँ सुंदर गुलाब होज विराजमान हैं श्री यमुना जी के सुंदर महली घाट जो हैं वो भी शोहा को प्राप्त हो रहे हैं और उस समय श्री प्रियालाल का जो अपूर्व जल विहार श्री यमुना जी का वो अपूर्व होकर के विराजमान है कहा कहो इन दैनन की बात श्री श्याम सुंदर तो प्रिया जी की उस रूप माधुरी का दर्शन करके एकदम विमोहित हो जाते हैं और आज प्रिया के संपूर्ण आभूषण होकर के ही आप प्रिया की सेवा करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं श्रुति पर कंजे, दृगंजन कुछ बिच मृगमद है न समाप्त मानो श्री श्याम कानों में नील कमल बनकर के विराजमान हो जाना चाहते हैं नयनों में कज्जल बनकर के विराजमान हो जाना चाहते हैं दृगंजन और कुछ बिच वक्षस्थल के ऊपर बन करके ही श्री शाम की सेवा करना चाहते हैं जय श्री हित जलचर श्री प्रियाजी के श्री के अंग की शोभा नाभ सरोवर की शोभा का दर्शन करते हुए श्री श्याम सुंदर के नयन जलचर बन करके ही उस रूप माधुरी का दर्शन करते हुए विराजमान हो रहे हैं ये स्वस्वरूप में अपने प्रिया का दर्शन करके आप ही विमोहित हो रहे हैं इस प्रकार श्री प्रियालाल आनंद पूर्वक स्नान कुंज उनमें विराजमान होते हुए उस रूप माधवी का दर्शन कर रहे हैं स्नान करके दोनों के दोनों आनंद पूर्वक अब श्री यमुना जल के लिए करने के लिए पधारे जल के लिए करने के लिए सखियों ने चीन आयुषुक युगल सरकार को धारण कराए हैं स्नान के जो वस्त्र हैं उनको धारण कराए कदम्ब की माला विशेष रूप से शोभा को प्राप्त हो रही है और स्नान के समय कदम्ब पुष्प इनकी विशेष रूप से महिमा तो स्नान समय अति सूक्ष्म सहज श्रृंगार है स्नान के समय सहज श्रृंगार उनको धारण कराया है स्नान कराते हुए सखीगण कभी केशव स्नान करा रही हैं। कभी स्नान कराते हुए लाल गुलाल जो है केशव के जल उनसे स्नान करा रही है कभी रंग जो है उनसे स्नान करा रही हैं और अपूर्ण से एक शोभा अद्भुत रूप से प्रकट हो रही है सुन ललता मेरी एक बात कुंज द्वार ले चल अब बेगही यमुना मधि फूले जल जात उस समय आदेश प्रदान किया अग्रवर्ती ने बोले अरे सखी चलो चलो श्री प्रियालाल को उस समय कुंज द्वार में ले चलो श्री यमुना जो है यमुना के किनारे ले जाओ जहां पर नीलाम्ब पीताम्ब अपूर्ण रूप से खेल रहे हैं और श्री प्रियालाल जिस समय जल में विराजमान उस समय विभिन्न खेल जो हैं उनको खेल रहे हैं श्री लाल जी आनंद पूर्वक उस समय चंचलता जो है वो प्रकट हो रहे हैं श्री प्रिया में सहज रूप से कृपालता और श्री लाल जी में प्रिया की रूप माधुरी का दर्शन करके अपूर्व चंचलता वो सहज रूप में ही प्राप्त होती है अभी सखी श्री श्याम सुंदर की जो अपूर्व जल के लिए है उसका दर्शन कर कभी श्री श्याम सुंदर आप चंचल बन करके जब प्रिया के अंचल का आकर्षण करना चाहें उस समय श्री यमुना जी ही श्री श्याम प्रिया जी को उस समय सखीगणों को कभी लहर रूपी वस्त्र प्रदान करती हैं कभी कमल रूपी वस्त्र प्रदान करती हैं कभी पत्र रूपी जो वस्त्र हैं उनको प्रदान करती हुई विराजमान हो रही हैं केशपाश जो हैं वो अपूर्व रूप से तैरते हुए शोभित हो रहे हैं सखीगण जिस समय यमुना जी में तैरे उस समय ऐसा लगे मानो कोई सर्पणी मुख में खिले हुए कमल को लेकर के विराजमान हो रही है श्री श्याम सुंदर कभी चंचलता करते हुए विराजमान हो श्री प्रिया अपने श्रीहस्त रूपी उत्पल के द्वारा श्याम सुंदर के श्रीहस्त रूपी कमल उनको वारण करती हैं और कमल का वारण करके कोक की रक्षा करती हुई विराजमान है वक्षस्थल पर जो सुंदर कोक विराजमान उनकी रक्षा करते हुए विराजमान यहाँ पर रसकी अपूर्व जो रीति है वो रीति अपूर्व से विराजमान कभी दुराधूरी का जो खेल है उसे खेल रहे हैं सुगर होर पूरी न पड़ी सखी कहियों कर्ज न चाहे ये जो होर चल रही है ये हो, होर जैसे पूरी पड़ी नहीं रही है चारों ओर सब सखियों ने उस समय एक साथ प्रिया लाल दोनों को विराजमान करके एक साथ आज व्यातुक्षी लीला की है एक शब्द का प्रयोग आचार्यों ने किया व्यातुक्षी व्यापक्षी लीला वो है जहां पर एक साथ जल जो है वो डाला जाए छपका देकर के एक साथ जल डाला जाए उस व्यातक्षी लीला को करते हुए विराजमान श्री गोविंद लीलामृत में उस व्यातक्षी लीला का बड़ा सुंदर श्री कविराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया है जब प्रियालाल बीच में विराजमान हैं और सखी एक साथ दोनों के ऊपर जल डाल रही है उस समय ऐसा लग रहा है उपमा देत बनत नहीं बेनन मन कहे को लाइन रह नहीं रही है। मन ना सकता है उस समय केवल एक ही बात समझ में आ रही है कि दामिन निकट रूप को मन अभिषेक कराए मानो इन सखियों ने किसी बिजली के पास में किसी बादल को लिपटा करके उस बादल और बिजली का अभिषेक निकट रूप को रूप रूपी जो बादल है उस रूप, रूप रूपी बादल को मानो श्री प्रिया जी हो गई दामनी श्याम सुंदर हो गए बादल और सखीगण मानो दामनी बन करके ही आज इस घन और बादल घन और बिजली इन दोनों को अभिषेक कराती हुई विराजमान है को, मन करायो। मन दामनी के पास में घुर बादल को विराजमान करके आज अभिषेक अपूर्व से करा दिया गया है श्री राधा जी दुर्न विचारी शामस आशय पायो और मृदुल कनक ऊपे अम्बुज तिन के मध्य बदन दो श्री किशोरी जी उस समय कहीं लुका लुकी के खेल में आंख बिचौनी के छिपा छिपी के खेल में ही उस समय छिपना चाह रही हैं और उस समय श्री प्रिया जी श्याम सुंद के साथ संकेत करके वृंदावन में अनंत कमल खिल रहे हैं उन कमलों के बीच में जाकर के श्री प्रिया उस समय कोई सुवर्ण कमल जो खिल रहा है उन सुवर्ण कमलों के बीच में जाकर के आप विराजमान हो गई आप कहीं दिख नहीं रही हैं प्रिया जी कहाँ गई सारी सखी ढूंढ रही हैं बोले अरे सखी ढूंढो ढूंढो किशोरी जो कहाँ गई किशोरी जो कहाँ गई और कहीं ढूंढ नहीं रहे हैं जब ढूंढे नहीं तब श्री श्याम सुंदर को भी प्रिया जी दिख नहीं रही हैं आपने अपनी अंग कांते छिपा ली एक सिद्धांत है कि यम भ्रूणते तेन लभ्या जब श्री किशोरी जी कृपा करें तो उनकी रूप लीला माधुरी कहीं सामने प्रकट हो सकती है नहीं तो नहीं हो सकती है श्री प्रिया जहां अपने आप को छिपाना चाह रही हैं तब तक आप अपने आप को प्रकट नहीं कर रही हैं सब सखी घबरा गई बोल कहा, कहा श्याम सुंदर से कहा बोल श्याम सुंदर आप ही बताओ प्रिया कहां है अब आप ढूंढो श्याम सुंदर बोलते हैं हम कोई उपाय करते हैं और जब श्री श्याम सुंदर आये श्याम सुंदर महा बलवान भी हैं। जब बलवान हैं तो यमुना जी के जल को जो आलोटित किया जितने भी कमल हैं वे तो सब नाच रहे हैं परंतु एक कमल ऐसा है जो सीधा खड़ा हुआ है जान गए यही प्रिया जी ऐसे बड़ी चतुराई के साथ आप हाले कमल प्रिया नहीं हाले प्रीतम लखस्या उस समय श्री श्याम सुंदर जो है वो अपूर्व से मुस्कुरा रहे श्री प्रियालाल आप यमुना जी के तीर आकर के बिराजे अंबर अति भीज रहे मीर सौ उस शोभा का क्या वर्णन किया जाए श्री अंग से चीनाशुख चपटे हुए हैं भीगे हुए और उस समय ऐसी शोभा हो रही है मानो जल चादर के बीच से दीपक की कोई अपूर्व शोभा हो रही हो। कहीं झज्जर होता है जल चादर होती है उसमें कंगूरे बने होते हैं और ऊपर से फुआरा चलता है और फुआरा चलने पर एक साथ पानी आता है और नीचे उस तेरा जो है, आ, निकल जाता है पर तो दीपक जो है, वो नहीं बुझते दीपक अंदर आलो के आले में रखे हुए योग्य तो जलते रहे तो जैसे जल चादर के बीच में दीपक की शोभा होती है ऐसे ही श्री प्रिया लाल के श्री अंग में चिपके हुए जो वस्त्र हैं उन वस्त्रों के बीच से नील कांति और स्वर्ण कमल कांति से प्रकट अपही है जय जय श्री राधे तो चिपती रहे अति सुंदर सुबग शरीर सो और भीज छूट रही केश बूंद झरी झरे पर उस समय केश जो है उनसे बूंद अपूर् से झर रही हैं मोता ही मोती ही मोती चारों ओर फैल हैं सखी सब अपूर्व से आनंदित हो रही हैं इस प्रकार सब सखी उस समय प्रियालाल दोनों को लेकर के पधारती हैं श्री प्रियालाल अलग अलग वस्त्र धारण करते हैं यहां पर नित्य विहार जहां है वहां भोजन स्नान में भी श्री प्रियालाल में विच्छेद नहीं है रसिकजन नाम में भी विच्छेद नहीं करते हैं जय जय श्री राधे कहेंगे पीछे से शाम कह देंगे कहीं विरो नहीं हो जाए तो यहां जा नाम में भी विच्छेद नहीं, नित्य विहार विराजमान है तो श्री प्रियालाल स्नान काल में भी निरंतर निरंतर यहां नित्य विहार में साथ साथ ही विराजमान होकर के विराज अशोभा का वर्णन कर रहे हैं श्री प्रियालाल दोनों अब अलग अलग कुंज में पधारे बीच में पर्दा है परंतु तो अलग नहीं है व्योग नहीं श्री श्याम सुंदर ने वस्त्र धारण किए श्री प्रिया जो हैं उनने भी वस्त्र धारण किए हैं वस्त्र धारण करके जब श्रृंगार करने के लिए विराजमान हुए हैं सारी सखीगण फुलेल इत्यादि लगाती हुई श्री प्रिया जो हैं उनका श्रृंगार कर रही हैं और दूसरी कुंज में श्री लाल जी का श्रृंगार हो रहा है यहां श्रृंगार सखी वही मानो श्री प्रिया लाल के पास में आकर के प्रिया की शोभा का वर्णन करती हुई लाल को प्रिया से मिलने के लिए और प्रिया से को लाल से मिलने के लिए उत्सुक कर रही है श्री श्याम सुंदर उस समय स्वल्प श्रृंगार धारण करके श्री प्रिया जी की कुंज में आप अपनी कुंज से निकल करके श्रृंगार कुंज से निकल करके पधारे श्री महावाणी जी में एक बड़ा माधुर्य पूर्ण यहाँ एक संकेत दिया गया श्री लाल जी जब स्नान कुंज से प्रिया लाल पधारते हैं दोनों उस समय केवल पावरी धारण करते हैं वृंदावन में बन विहार करते हुए श्री प्रियालाल कभी भी पांवरी धारण न करे हैं पादुका जो है उन पादुका को धारण करे हैं परंतु यहां जब पधारते हैं उस समय आप प्रियालाल दोनों पांवरी धारण करके पधारते हैं क्यों बोले श्री लाल जी प्रिया जी के श्री चरणारिंद में अलग तक रचना करेंगे इसलिए कहीं प्रिया के चरणों में वृंदावन की रज लग जाए तो लाल जी को कहीं श्रम होगा ये विचार करते हुए सखीगण सुख का विचार करके श्री प्रिया के चरणारविंद में पावरी धारण करा करके फिर स्नान कुंज से श्रृंगार कुंज में पधराती हैं। कहीं पावरी धारण की है पंत इस समय पावरी धारण करके श्री प्रिया लाल पधारती हैं श्री सखीगण आनंदपूर्वक बैनी जो हैं वो घूस रही हैं। श्री लाल जी अपूर्व रूप से उल्लसित हो करके श्री प्रिया के पास में आते हैं और प्रार्थना करते हैं बोले प्रिया जी मैं आपकी बैनीभूत हूं और वो जो बैनीभूत की उसकी जो अपूर्व लीला उसका रसको निगायन किया श्री श्याम सुंदर बड़े अपनी आ, बैनी गूंथने की जो प्रतिभा है उस प्रतिभा का प्रकाशन करते हुए कह रहे हैं कि बैनी जाने ये अभिमान से भरे हुए वचन कि मैं जैसा जानता हूं ऐसा और कौन जान सकता है मेरी सी तेरी सौ हे किशोरी जो सौगंध खा करके कहता हूं मैं जितना सुंदर बैनी गूंथ सकता हूँ माने सेवा प्राप्त करनी है और सेवा प्राप्त करने के लिए श्री प्रिया को जब तक विश्वास नहीं होगा कि शाम्सनर को बैनी गुतना आता है तब तक वे बे बैनी गुथने की अनुमति प्रदान नहीं करेंगी इसलिए सौगंध पूर्वक कह रहे हैं बोले हे प्रिय मैं जैसी बैनी गुथना जानता हूं ऐसी बैनी गूथना और कोई दूसरा जानता ही नहीं है आप कहो आपकी पुष्प बेणु बनाऊ आप कहो धमिल रचना करूं आप कहो वेणी रचना करके आपको सजाऊं तीन प्रकार की वेणी कहीं खुले हुए बालों को गूंथते हुए उनके साथ जो फूलों को गुंथना और उनमें फूलों की एक से जो अल्पना है वह अल्पना कल्पना सामने साकार हो वो सबसे बड़ी कुशलता की बात है बनी बनाई बैनी को धारण कराने में उतनी विदग्धता नहीं है जितनी कि खुले फूलों के द्वारा बैनी घुटने में विदग्धता है इसलिए आप कह रहे हैं कि कठिन से कठिन बैनी घुटने की जो रचना है वो बैनी रचना की रचना में भी मैं परम प्रवीर हूँ से बिच, बिच फूल सेत पीते रात। कहीं श्वेत कहीं पीले कहीं लाल रंग के जो पुष्प हैं उनको आपकी बेनी गूंथते हुए बीच बीच में वेणी के साथ में ही मैं गूंथूंगा ये पुष्प वेणी गूंथी गुत, जा रही है क्यों कर सके अरे मैं जैसा करके दिखाऊं ऐसा कोई कर सकता है क्या एरी प्रिय सो सौगंध खा करके कहता हूं ऐसी वेणी रचना किसी दूसरे पर आती ही नहीं है आप मुझे अनुमति प्रदान करो तो सही ऐसे आप वेणी पूछ रहे हैं और सुंदर श्रीहस्त में कहीं कंघी लेकर के या श्रीहस्त के ही परम कंघी बनकर के परम कुशलता के साथ में विराजमान है और उनके साथ में आप बैठे रसिक सवारत बार कोमल कर कखी सौ कर ही कख बन गए या कर में कख लेकर के आप कोमल बार जो हैं उनको सवारते हुए विराजमान हो रहे हैं अपूर्व शोभा लाल ने प्रिया का अपूर्व श्रृंगार बनाया इस प्रकार जब श्री श्याम सुंदर प्रिया की बेनी गूंसने के लिए विराजमान हुए अब श्याम सुंदर में चंचलता प्रकट हुई जब चंचलता प्रकट हो रही है तो करत विनोदी बर बैनी गूंते गूंतते कहीं श्री श्याम सुंदर चंचलता करने लग जाए कर गहिलेत बिहारिन रानी श्याम सुंदर तुरंत हाथ पकड़ लेते हैं क्या गड़बड़ है ये क्या चंचलता हो रही है करेत बिहारिन रानी और श्री श्यामचुंदर के हाथ को रोक करके कितनी सुंदर छवि है श्री वृंदावन दास जी श्री किशोर वर्णन कर रहे हैं कि ग्रीव मोर हेरत प्रीतम तन उस समय श्री प्रिया ग्रीवा को मोड़ करके श्यामचंदर के श्री श्रीहस्त को पकड़ लिया श्यामसुंदर कहीं बेड़ी गूते-गूते चंचलता करने लगे श्री प्रिया ने श्याम सुंदर के हस्त को पकड़ा और हस्त को पकड़ करके पीछे से श्याम सुंदर जो बैठे हुए बैनी गूंथ रहे हैं श्याम सुंदर के श्री हस्त को पकड़ करके मुड़कर के जो देखा ग्रीवा मुड़ करके देखा प्रिया की ग्रीवा मोड़ने की वो ललित था इसका नाम है ललित ललित का लक्षण है कि जहां ग्रीवा भुपटी मुस्कान इनके द्वारा भाव को प्रकट किया जाए उसको रसास्त्र में ललित अलंकार कहा गया तो ललित नाम करके जो अलंकार वह यहां पर प्रिया के श्री श्री अंग से प्रकट हो रहा है तो ग्रीव मोर हेरत प्रीतम तन और नटत ग्रीवा मोर करके शाम समुद्र से कह रहे हैं ठीक ठीक बहनी कूत हो गड़बड़ नहीं नटत और श्री प्रिया के नटन करने की निषेध करने की जो भंग उस के भंगी श्याम सुंदर तो विमोहित हो गए प्रिया का जो निषेध करना है वो श्री शामसंदर को उल्टा हट करने लगा प्रिया ने किया प्रिया ने नटन किया प्रिया ने मना की और श्री श्याम सुंदर हटत और ज्यादा हठीले बन गए और लपट और जब श्री प्रिया का ही उस रस को उस रूप माधुरी को अपने हृदय में बसा लेना चाहते हैं चित्त मन माही श्री प्रिया मन में तो परम रूप से आनंदित हो रही हैं चित्त मन माही मन में अपूर्व से आनंद जो है उनको प्राप्त कर रही हैं श्री कृष्ण मुस्कत कहत उस समय मुस्कान कर मुस्कान करके कुछ कहते हैं ग्रंथित शोरी जी श्याम सुंदर के वचनों को ही कहीं संकेत में स्वीकार करती हैं और मथित हो तस बस रत श्री श्याम सुंदर प्रिया की उस कृपा को उस अनुमति को प्राप्त करके रिझ जाते हैं श्री प्रिया नयनों के द्वारा ही कुछ कहती है शाम नयनों के द्वारा ही कुछ मांगते हैं यहाँ पर वरद निग्नतो नयनों के द्वारा क्या दिया नहीं जा सकता है वरदान नहीं दिया जा सकता है नयनों के द्वारा क्या मांगा नहीं जा सकता है नयनों के द्वारा क्या कहीं बाधा भी उत्पन्न नहीं की जा सकती है इस प्रकार दास किशोर निरोहत छिन बदन बिनोद मोह मृदमानी ये अपूर्व से मृदमानी जो है वो विराजमान श्री प्रिया जी की पीठ की शोभा भी कहीं अपूर्व है परसत पीठ दीठ जहां अपूर्व शोभा जो है वो प्रकट हो रही है श्री प्रिया लाल इस प्रकार बैनी गुद करके अब विराजमान हुए और सखीगढ़ कह रही हैं कि प्यारी तेरी बैनी को मत कुंज बिहारी सही न श्री किशोरी जी की जो शोभा उस शोभा का दर्शन अपूर्व है श्याम सुंदर उसको कितना सहन कर पाएंगे श्री श्रृंगार पूरा हुआ अब मेहदी रचाने की बारी आई उस लीला का कल दर्शन करेंगे आप के चतुराई सखी बपुधरे पढ़ लसत सहित लसंत कर मेहदी भाजन लिए सो आई होलसंत। कोई सखी परम चतुर्थ हाथ में मेहंदी का पात्र लेकर के आई और मेहंदी का पात्र लेकर के अब यह विवाद हो गया कि श्री श्रीहस्त में क्या बनाया जाए मेहदी में कौन सी रचना की जाए कोई सखी कह रही है कि अरी सखी श्री प्रिया जी के श्रीहस्त में वृंदावन की रचना कर लो कुंज की दूसरी सखी कह रही है बोल अरे सखी नहीं आज प्रिया के श्रीहस्त में मान कुंज की रचना करो प्रिया मान करके बैठी हैं श्याम सुंदर उनके चरणों में गिर करके मान मना रहे हैं इस मान कुंज की महदी में रचना कर कोई सखी कह रही है बोल नहीं नहीं सखी आज श्री प्रिया के श्रीहस्त में मेहंदी लगाते हुए ऐसी रचना कर कि श्री प्रिया पर्यंक के ऊपर शयन कर रही हैं, लाल उनके चरणों को पलोट रहे हैं कह रही है, रही मेरे हृदय में तो ये है कि मंडप वेदी की मेहदी में रचना की जाए और श्री युगल सरकार के उस विवाह का हम अंकन करें कोई कह रही है बोले अरी सके झूलते हुए श्री प्रिया लाल को अंकित कर इस प्रकार जब अपूर्ण रूप से ये सखियों में विवाद हो रहा है श्री किशोरी जो अंत में बोली बोले अरे सखी मुझे तो लगता है आज श्रृंगार पूरा ही नहीं होने वाला है उस समय श्री लाल ने लाल से पूछा बोले आप बताइए क्या रचना की जाए उस समय श्री श्याम सुंदर आदेश प्रदान कर रहे हैं कि रचना की जाएगी क्या बताऊ मैं मेरी इच्छा तो यह है कि श्री प्रिया मयूर मुकुट धारण करके मेरे स्वरूप को धारण करके रास में निहार और श्री प्रिया मेरा मुख दर्शन करती हुई विराजमान हैं ऐसी कोई अपूर्व बेल चारों ओर से हाशिया की बना करके मध्य में श्री बीच हस्त हस्तमंडल रचह रास विलास अपार और मध्य प्रिया सिर मुक मोतन रही निहार श्री प्रिया जैसे मेरी ओर निहारती हुई विराजमान है ऐसी छवि में दर्शन करना चाहता हूं श्री नवल इन दोनों की अपूर्व शोभा श्री लाल जी जैसा कह रहे हैं सब सखी वैसी ही प्रकार की रचना करते हुए विराजमान है इस प्रकार मेहदी रखकर के फिर महावर जो है वो महावर की सेवा कल की कल तो पूरी लीला श्रृंगार श्रृंगार की ही लीला है सखियों के मन में जो नित्य नव उल्लास वो नव उल्लास की लीला का ही यहाँ सखीगण दर्श आप सखीगण जो सेवा करेंगे वो सेवा ही सर्वोत्तम हो करके विराजमान है और वो सीखा सेवा ही परम परम आराधनी उपास्य अनुसंधाननीय होकर के विराजमान श्री लाल जी को दर्श दर्पण कराया और दर्पण दर्शन करा करके फिर भोग लगा करके सब सखीगण आनंद पूर्वक विराजमान हुई श्री प्रिया लाल की इस प्रकार ये सहचरीगण निरंतर निरंतर श्रृंगार सेवा करती हुई कहीं नजर न लग जाए इसके लिए आरती करती हुई ये सखीगण विराजमान हैं इस प्रकार ये अपूर्व लीला जिनमें सखियों का श्री प्रियालाल के साथ में अपूर्व जो बिहार अपूर्व जो सेवा वो सेवा ही परम परम धन होकर के बिराजमान सखीगण जहां प्रियालाल की सेवा करते हुए बिराजमान इन सखियों की अपूर्व बलिहारी इन सखियों के उस सेवा सुख को कोई दूसरा प्राप्त नहीं कर सकता इस रस की जड़ सखियों के हृदय में विराजमान है और उनकी कृपा से ही जो ये लीला अंतरंग अंतिंत स्वरूप में रसकों के मुख में हृदय में प्रकट प्रकट हुई वही आवेश में उनके द्वारा कहीं बाहर प्रकट हुई रस के भोक्ता वे रसिकजन रसिकन है वे महापुरुषजन है और उन्होंने पान करते हुए जब रस का भोग किया तो उसकी एकाद बुध उनकी से कहीं धरती में टपक गई जो पृथ्वी के ऊपर टपकी उनकी वाणी के रूप में प्रकट हुई उसमें ही हम शरीर के चैटा चटी लग गए हमारा पेट भी उतना ही हमारी सामर्थ्य भी उतनी जिसकी जितनी सामर्थ्य उतना उस रस का वह आस्वादन ले सकता है उन रसकों की कृपा के बिना न यह प्राप्त था न रसकों की कृपा के बिना इसका दर्शन किया जा सकता है न रसकों की कृपा के बिना इस रस का कहीं आस्वादन की एक कण का सीकर भी प्राप्त हो सकती है उन रसकों की शिचर में कुटकुटबंधन और ये जो मानसी सेवा और श्री नुकुंज मंदिर में जो सखीगण सेवा कर रही हैं उस सेवा का अंतिंत स्वरूप के द्वारा या उनकी कृपा से जो अल्प भोजन निश्चिंतता और अनुगत्य इन तीन सूत्रों को हृदय में धारण करके जिन्होंने आस्वादन किया वे कृतकृत्य हैं वे धन्य हैं श्री प्रियालाल के श्री चरणारंभ में कुटकुट बंदन जय जय श्री राधे श्रीगोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरी गोविंद जय जय रामण हरी बुलवुंडावन बिहारी लाल की जय <laughs> आज तो माल माल पिताजी याद आ गई सब विधि दे गया <laughs>